Har <laughs> Mahadev. वदने ली च यस्य वक्षसी ये हृदय संविधि सामशिहम भजे विश्वसरग विसर्गा नवलक्षणलक्ष श्री कृष्णाख्यम परमन धाम जगद्धाम प्रहलाद नारद पराशर कुंदर व्यांबरीशुपौनक मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषण पुण्या मां परम भागवता कलकुभ्यंधुभ्य पति पावेभ्योष्णवे नाथ श्री थसमाररंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा नमो गोभ्यीमती सौरभे च नमो ब्रह्मसुताभ्य पवितो नमो नम वर्णापा रंदसा मंगलाना चकर्ता वन वाणी सीता राम ुणग्रा नू, वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश गिरा अर्थ जल जलधीति कहियत तो भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनि परम प्रियन्न प्रणवू पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन सुदयागार वस ही राम धर कु इंदु समे उमण करुणा जाहि दीन परने मे करू कृपा मर्दनुमयन बा बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जगताज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधुनरूप हरि महामोहतम कुंज जा सुवचन रविकरण कर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने श्री राम जय राम खिल गोवंश की जय, श्री सुरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पश्मेड़ा गोधाम की जय, श्री चौरासी कोष ब्रज मंडल धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय. समस्त ब्रजवासी की है श्री सदगुरुदेव भगवान की है गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की है जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर निताई हरि हरिशरण हरी भक्तवांचा कल्प तरू भक्त भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महति कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ में नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी के चरणाश्रय में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के नाम से स्थापित इस पवित्र सत्संग भवन में हम आप सबको चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में प्रातः काल श्री गौरहरी की लीला का मंगलमय दर्शन और अपराह्न काल में श्री रामचरित मानस के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं श्री गौरांग लीला निरंतर आगे बढ़ रही है आज ठाकुर जी की प्रसादी वीरी लेते ही महाप्रभु जी को भावावेश हो गया और अपने पिताजी को पहले ही संकेत उन्होंने दे दिया और कैसे उनका गोलो गमन हुआ आज पूज श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी आए थे कह रहे थे बड़ी खतरनाक लीला है देखना मुश्किल है उनका महाराज जी रोज पधारे बोले भाव तो मन का रहता है पर वो तो, तो दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं बहुत कोमल हृदय है बड़े प्रेमी महापुरुष है लेकिन ये अनुपम अवसर अपने प्रयास पुरुषार्थ से नहीं श्री ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है हमारे श्रद्धे पंडित श्री बटोही झा जी ने तो श्री गौरांग महाप्रभु का चरित्र संस्कृत में विविध छंदों में गीता अनंत रशम करके पांच खंडों में बहुत विलक्षण श्री गौरांग महापुरुष का चरित्र आपने संस्कृत में लिखा है और अब तो अनेकों ग्रंथ आपके द्वारा अनेक महापुरुषों के संबंध में आपने लिखा है और तो लिखते ही रहते हैं लेकिन इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी जो इनकी सहजता सरलता विनम्रता है हमको लगता है श्रीमन महाप्रभु जी का चिंतन किया उनके चरित्र का लेखन किया उसी की ये दिव्य महिमा है देखो महापुरुषों को ठाकुर जी को आचार्यों को किसी एक वर्ग विशेष संप्रदाय विशेष जाति विशेष में नहीं बांधना चाहिए क्योंकि वो तो सबके हैं आप बताओ कौन ऐसा है जिसके महाप्रभु जी न हो सबके महाप्रभु जी हैं कि नहीं और जिसके महाप्रभु जी नहीं हैं उसे कम से कम भारतीय कहलाने का अधिकार तो नहीं है यदि कोई कहता हमारे महाप्रभु जी नहीं है इसका मतलब है वो भारतवासी कहलाने के योग्य नहीं अनंत उपकार है इस कराल कलिकाल में जो कुछ भी धर्म वैष्णवता भावुकता भगवत प्रेम यदकिचित कहीं भी दिखाई पड़ रहा उसकी एक किरण दिखाई पड़ रही है इसके मूल में श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा है संकीर्तन संकीर, पितरऊ करुणा अवतारू संकीर्तन के एकमात्र पितर पितरु मन माता भी संकीर्तन की है महाप्रभु जी और पिता भी संकीर्तन के हैं जीवों को कलिमल ग्रसित जीवों को परम पावन करके कलिमल से विमुक्त करके और प्रेमदान करने के लिए ही महाप्रभु जी का अवतरण है केवल मनुष्यों को प्रेमदान नहीं सिंह व्याघ्र आदि जो जंगल के हिंसक जीव हैं, उनको भी प्रेम दान करके महाप्रभुजी ने कृतार्थ किया भैया बड़े सौभाग्य की बात है बड़े भाव से लीला का दर्शन करें बहुत दिव्य लीला हो रही है जय जय श्री राधे मानसी का जो पाठ क्रमिक चल रहा है दोहा क्रमांक बालकांड में पिछयासी तक हो चुका है उसके आगे उसके आगे है उभय घरी हस्त को तुख भय जो लगे काम शु गो के संयू जथा I love you. सकल कला हारे को विधि हार उनसे नेत चली न अचल समाधि शिव को दयनिक देख रसान विकपरता नाथ कर नाम अनंग बिनु थ करती जाबन सुनु निज मिल जब जद के हृदय संकर परम निज नयन देखा नाथ कुमार विवा निज नयन देखा चन, यह दे भर सुख पर तो तो ए हम कहीं भी भवन पठाए प्रथम गए चल रहा है मानस में जो नौ दोहे राम नाम वंदना के हैं उन पर यथा, यथा समय चर्चा हुई मानसी में जो यत्र तत्र नाम महिमा संबंधी वचन है उनकी भी चर्चा हुई और कल विनय पत्रिका में जो विशिष्ट अठारह पद राम नाम महिमा के हैं उनकी संक्षिप्त चर्चा दिग्दर्शन मात्र और अन्य पदों में लगभग चौसठ पदों में जो अलग अलग नाम महिमा संबंधी विशेष वचन आए उनकी चर्चा हुई मन में ऐसा भाव है कि तुलसी साहित्य में जहां जहाँ नाम महिमा है उसकी संक्षिप्त स्मृति हम लोगों को हो जाए तो हम समझेंगे कि हां नाम वंदना के संबंध में हम लोगों ने कह सुन करके अपने अपने समय को धन्य किया कवितावली यह भी गोस्वामी तुलसीदास जी की अत्यंत उत्कृष्ट कृति है इस कवितावली में कितने सुंदर सुंदर छंद हैं और बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सारी लीला भगवान की कवितावली में है लेकिन हमें कवितावली पूरे ग्रंथ की चर्चा न करके केवल उसमें जो श्री रामनाम महात्म्य संबंधी वचनों का स्मरण करना है विचार करने पर इसके भी तीन विभाग किए जा सकते हैं श्री राम नाम की महिमा और उसका विलक्षण प्रभाव इसका वर्णन दूसरा श्री राम नाम में गोस्वामी तुलसीदास जी का अत्यंत दृढ़ विश्वास तीसरा गोस्वामी जी के द्वारा स्वयं से नाम जपने को कहना यही विषय कल भी हमने कहा था यही ये यह तीन बातों पर केंद्रित है सब बात दूसरे को नाम जप के लिए नहीं कहते अपने को ही नाम जप के लिए गोस्वामी जी कहते हैं अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हैं और नाम महिमा और नाम के प्रभाव का स्मरण करते हुए अनेक भक्तों का भी स्मरण करते हैं और अपना भी कहीं कहीं उदाहरण देते हैं कि देखो मेरे जैसा जय ही सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास ये भी स्मरण करते हैं कवितावली में उत्तरकांड में नब्बेवें छंद में गोस्वामी जी कह रहे हैं नाम अजामिल से फल सार बार बधू क्या अब कहते हैं नाम अजामिल से ल सारण बारन बार बधु को नाम हरे प्रहलाद विषाद पिता भयता नाम सुीति प्रतीन दिलो कलिकाल कराल न चूको राख राम सो जा तुह तुलसी तुलसे बल आरदू को बलरा खरदू नाम के प्रभाव का नाम की महिमा का स्मरण करते हुए गो जी कह रहे हैं भैया देख ले अजामिल जैसे महाखलों को भी तारने वाला नाम है तो क्या नाम ने तारा अजामिल जैसे महाखल को नामाभास ने तार दिया नाम ने तार दिया ये तो तब बात थी जब अजामिल ने भगवान का स्मरण करके भगवान का नाम लिया होता उसने तो पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया इसको नामाभास कहते हैं नामाभास से अजामिल जैसे महापातकी का उद्धार हो गया तो कोई प्रेम से नाम जब करे तो चाहे जितना खल हो दुष्ट सिर रहा हो पर नाम जपने लग जाए तो फिर उसे दुष्ट नहीं मानना चाहिए इसी बात को श्रीमद गीता में भगवान ने कहा अतिचेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाक साधुरव समव्य सम्य व्यवसित ही कितनी बढ़िया बात महादुराचारी ही कोई क्यों ना हो पर संत सदगुरु का आश्रय लेकर ये निश्चय कर ले भगवत शरणागत होकर अवलो नसानी अवना नशय हो ये निश्चय कर ले इसका ये अर्थ मतलब लगा लेना कि दुराचार भी करता रहे और भजन भी करता है इसका अर्थ नहीं लगा लो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग अनन्य रूप से भजेगा तभी जब अपनी दुर्वृत्तियों को छोड़ेगा भगवान जो कुछ जाने अनजाने में हो गया सो होगा हो गया लेकिन अवलो नसानी अवना नशय हो ये निश्चय कर ले निश्चय कर ले जान की जीवन की बलि बलीजयी हो श्रवण और कथा नहीं सुन हो ईस सी, सी ही नहीं हो इस इत्यादि प्रकार से अपने मन का निश्चय कर ले और भजन में लग जाए बजते माम अन्य भाग साधु रेव समतव्या उसे साधु ही मानना चाहिए उसके पूर्व जीवन का स्मरण करके उसके दुष्कर्मों का स्मरण करके उसकी जिंदा नहीं की जानी चाहिए वो सम्यक व्यवस्थित बुद्धि वाला है क्योंकि उसकी उसने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा दिया है जगाई मधाई को अपनाने के बाद महाप्रभु जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिया जगाई मधाई के पूर्व जीवन का स्मरण करके जो इनकी निंदा करेगा जो इनका इनका तिरस्कार करेगा वो तो नरकगामी होगा यहां तक महाप्रभु जी ने कर दिया पूर्व जीवन का स्मरण करके किसी भी भगवत भक्त का तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए तो अजामल जैसे थल का नामाभा से कल्याण हो गया तो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम ले फिर उसके कल्याण में संदेह है क्या चाहे जितना बड़ा खल सिर मौल हुआ क्यों क्यों नारन ना? बारन बारन माने गजेंद्र गजेंद्र को तार दिया और बार बधू को बार बधू मने बेच्या जीवंती नाम की देशिया को भी तार दिया सु पड़ावत गणिका तारी तर गये सदन आ, पत्रका का तारी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा तरियो गयंद जाके एक नाम एक नाम से गजनर का उद्धार हो गया और नाम हरे प्रहलाद विषाद श्री नाम ने प्रहलाद जी के विषाद का हरण कर लिया किन प्रहलाद जी के विषाद का हरण कर लिया बोले जिनके पिता के भय से सागर सूख जाता था लक्ष्मण जी तो राम जी से कह रहे हैं ये अनसन वाली बात हमारी समझ में नहीं आ रही है आप एक बां उठाइए और सूख लीजिए समुद्र को गोस्वामी जी कह रहे हैं हिरण्य कश्यप का प्रताप ऐसा था वे तेड़ी भ्रकुटी से समुद्र को देख देते समुद्र सूख जाता था समुद्र जिसके भय से सूख जाता था और उस हिरण कशबू के सामने प्रहलाद जी मुस्कुराते रहे उनको भय नहीं हुआ उनको विषाद नहीं हुआ क्योंकि उनके विषाद को हर लिया श्री राम नाम ने हाँ हाँ एक बहुत अच्छा वाक्य है स्वामी शरणानंद जी महाराज का मानव सेवा संघ के संस्थापक उनकी पुस्तकों में लिखा है प्रसाद और विषाद की परिभाषा है बोले बटोरने का नाम है विषाद और बांटने का नाम है प्रसाद कितनी बढ़िया बात है बटोरने का नाम है विषाद जितना इकट्ठा करते चले जाओगे संग्रह करते चले उतना विषाद में पड़ते चले जाओगे जितना बांटते चले जाओगे उतना प्रसन्नता को प्राप्त करते बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है बांटना क्या चीज अन्न बांटना की जल बांटना की कपड़ा बांटना की दवाई बांटना धन बांटना ये सब चीजें भी हैं बांटने की परोपकारी लोग अन्नहीन को अन्न वस्त्रहीन को वस्त्र प्यासे को जल धनहीन को धन रुग्ण को औषधि आदि देते हैं। देने चाहिए कोई अनुचित नहीं है लेकिन ये सब जो पदार्थ हैं यह विनाशी सृष्टि के विनाशी पदार्थ हैं नाशवान पदार्थ हैं इन पदार्थों को देने की बहुत बड़ी महिमा नहीं है क्योंकि इनकी प्राप्ति करने वाले के विषाद की निवृत्ति नहीं होती उसके अभाव की पूर्ति नहीं होती है किंतु किसी जीव को भगवान की भक्ति का दान कर दिया जाए भगवत स्वरूप का स्वरूप के ज्ञान का दान कर दिया जाए वैराग्य का दान कर दिया जाए ज्ञान भक्ति वैराग्य का दान कर दिया जाए वह तो जीव कृतिकृत्य हो जाएगा कृतार्थ हो जाएगा उसके समस्त अभाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे इसलिए बांटना क्या लीला कथा कीर्तन इसको बांटना वो भी गृणंति से भूरीदा जना इसको बांटना और इस तरह से जब आप बांटते रहेंगे भगवान की भक्ति को तो आप कभी विषाद में नहीं पड़ेंगे आप सदा प्रसाद में जिएंगे क्योंकि बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है बटोरो में आगे कह रहे हैं नाम सप्रीति प्रती गिलो कलिकाल करा भगवान नाम में जिसकी प्रीति नहीं भगवान नाम में जिसका विश्वास नहीं है ऐसे व्यक्ति को वो चाहे जितना बड़ा योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी, कर्म चाहे जो कुछ बना रहे कराल कलिकाल उसे निगल ही जाएगा गप कर जाएगा केवल और केवल बचेगा वही भले ही उसमें योग ध्यान जप, तक ज्ञान आदि कोई साधन न हो केवल नाम में प्रेम हो नाम में विश्वास हो नाम का आश्रय लिए हुए हो तो चाहे जितना कराले कलिकाल आ जाए नामाश्रयी के ऊपर कलयुग की दाल गलती नहीं और जो कलयुग में नाम का आश्रय नहीं लेगा गो स्वामी जी कहते हैं नाम में प्रेम और विश्वास नहीं है तो कलयुग गप कर जाएगा निगल जाएगा गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारे भीतर बहुत बल है इतना बल है इतना बल है इतना बल है कि उस अपार बल के आगे मैं कलियुग को मक्खी मच्छर भी नहीं समझता हूं कुछ नहीं समझता कलियुग को अब प्रश्न है कि तुलसीदास जी को किस चीज का बल है बोले हमको दो का बल है दो कौन बोले एक है रा और दूसरा है मा। इन दो का ऐसा बल है विनय जी में कल सुना ना मेरे तो माए बाप दो आखर हिशु अरन अरो भरोसो जाहि ही दूसरो सो करो जैसे माता पिता की गोद में छोटा बच्चा निर्भय और निश्चिंत रहता है माता पिता के बल से ऐसे ही रकार मकार मेरे माता पिता हैं श्री राम नाम के बल से कलयुग को मैं कुछ नहीं समझता और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि पंडित जी कलयुग उसके लिए ही है जो नाम से विमुख है धाम से विमुख है सत्संग से विमुख है उसके लिए कलयुग है और महाराज जी कहते थे कि इससे जो विमुख थे उनके लिए सतयुग में भी कलयुग था श्रेता में भी कलयुग था और द्वापर में भी कलयुग था और कलयुग में तो कलयुग है ही है लेकिन जो भगवान के भजन से कथा कीर्तन सत्संग लीला से जुड़े हैं उनके लिए ना पहले कलयुग था ना आज कलयुग है ना आगे कलयुग रहने वाला है हम कलयुग में पैदा हुए ये हमारी मजबूरी है हमारे कुछ कर्म ऐसे थे इस कराल कल काल में हम पैदा हुए लेकिन कलयुग में पैदा होकर भी हम कलयुग में जिये इसकी कोई बाध्यता नहीं है कलयुग में पैदा होकर हम निरंतर सतयुग में जी सकते हैं वो तो निरंतर सतयुग क्या है श्री नाम का आश्रय ये निरंतर सतयुग है निरंतर का सतयुग है नाम का आश्रय ले राखी हैं राम सो सुहिए राम जी हमारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुलसी को दो अक्षरों का बल है राव और मत तुलसी हु बल आखर दूक दो अक्षरों का बल है उत्तर कांड में ही राम नाम रावरो सयानों किधो बावरो जो करत गिरीतें गरु तनक को कहते हैं कि हे राम जी हमें पता नहीं है कि आपका नाम चतुर है या बाबरा है क्या बढ़िया बात हे राम जी हमको समझ में नहीं आता कि राम नाम राबरो सयानो किधो बाबरों आपका नाम सयाना है कि आपका नाम बाबरा है बाबरा माने पागल आपका नाम सयाना माने चतुर है अथवा आपका नाम पागल है हमारी समझ में नहीं आता क्यों बोले महाराज इतना विचित्र है कि जो करत गिरीते गरु तृणते तनक को करत गिरीते गरु तृणते तनक को जो व्यक्ति संसार में सबसे अधिक तुच्छ है, है। त्रनाद नीचे है तृणाद अभी सुनीचे न के भी अधिक अपने को तुच्छ मानता है ऐसा त्रिणागति सुनी चेन भाव वाला वैष्णव जब आपके नाम का आश्रय लेता है तो आप सुमेरु से भी अधिक वजनदार उसको बना देते हैं इतना वजनदार बना देते हैं बना देता है आपका नाम कि आप भी उसके आगे हल्के सिद्ध हो जाते हैं तो आपका नाम चतुर है कि आपका नाम बाबरा है हमारी तो यही समझ में नहीं आता तिनके से भी छोटे को सुमेरू पर्वत से भी भारी बना देता है अर्थात गुरुतम बना देता है उत्तराखंड में ही चौहत्तरवें पद में पुराण कही लोक हू बिलो की पुराण कही बेदहू इनको बंद क्यों करके रखा भाई बेदहू पुराण कही लोक हूँ बिलोक राम नाम के प्रसाद हाथी सुनला राम नाम को प्रसाद खात सुन सात समे दूध की मलाई हाथ सुन की महिमा हरि नाम की महिमा भगवन नाम की महिमा वेदों ने पुराणों ने तो कही ही है वह तो सर्वथा सत्य है ही अरे भाई संसार में भी राम नाम की महिमा प्रकट देख लो उसको कोई वेदादि शास्त्रों के प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है जिन जिन भाग्यशाली जीवों ने हरी नाम का आश्रय लिया है उनके जीवन पर दृष्टिपात करके देख लो लोक में भी नाम की महिमा प्रत्यक्ष समझ में आ जाएगी लोक में क्या आएगी समझ में बोले इस लोक में जिस जिसने राम नाम से भगवन नाम से हरी नाम से प्रेम किया उसी की भलाई हुई उसी का भला हुआ सब कुछ किया और हरिनाम से प्रेम नहीं किया तो उसके उसके अच्छे होने में उसका भला होने में संदेह ही रहा आया और जिसने कुछ नहीं किया केवल और केवल नाम का आश्रय लिया उसकी भलाई में कहीं कोई संदेह नहीं रहा सामने श्री मदन मोहन दीक्षित जी बैठे हैं बड़े भाग्यशाली हैं ये परम श्रद्धेय पूज्य प्रात स्मरणीय संकीर्तनाचार्य श्री पंडित शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी के सुपुत्र हैं ज्येष्ठ सुपुत्र हैं दादाजी ने मानस जी का आश्रय लिया संतों का आश्रय लिया और हरिनाम का आश्रय लिया उसके बाद लौकिक व्यवहार के रूप में कोई काम नहीं किया ना खेती ना नौकरी ना व्यापार केवल और केवल कथा कीर्तन के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया अब हम पूछिए रहे हैं कि संसार में कौन सा ऐसा काम है जो उनका न हो? किसी को गीता जी के अन्यास चिंतन तो माम ये जना पर तेाम नित्याभियुक्ता योगक्षेम इसका ठीक अर्थ समझना हो तो पूज्य दादाजी के जीवन को देख लेना चाहिए गृहस्थ होते हुए चार चार पुत्र होते हुए भी प्रातकाल ब्रह्मवेला से लेकर रात्रि 11 बजे तक उनके यहां कथा कीर्तन की ही धूम रहती थी ऐसा तो उनका जीवन बीता लोक में कोई काम रुका नहीं बढ़िया से बढ़िया सब हो गया शायद नौकरी चाकरी व्यापार आदि करते तो इतना बढ़िया नहीं होता और राजा से रंक तक कौन ऐसा था जो उनके चरणों में नतमस्तक न हुआ हो और जब भगवत धाम प्रयाण किया तो वो तो अत्यंत विलक्षण कितने घंटे तक राधा नाम उनके मुंह से प्रकट हुआ है हाँ, तीनों दिन तक चौबीसों घंटे राधा राधा राधा नाम का कीर्तन जीवन भर महामंत्र का कीर्तन किया और अंतिम में तीन दिन तक भाव समाधि की अवस्था में उनकी जिब्बा से निरंतर राधा नाम उच्चारण करते हुए उन्होंने श्री किशोरी जी के कुंज में प्रयाण किया लोक भी बन गया परलोक भी बन गया क्या बात ही रह गया गोस्वामी जी कह रहे हैं और प्रत्यक्ष देख लो काश्याम मरणान मुक्ति ही काशी में मरने से मुक्ति होती है पर भैया काशी में मरने से नहीं काशी में शिवजी रामनाम का उपदेश कर देते हैं इसलिए मुक्ति होती है इसका मतलब है मुक्ति तो हरिनाम से होती है काशी हू मरत उपदेशत महेश सोई काशी में मरने वालों के कान में भी श्री राम तारक का ही उपदेश शंकर जी करते हैं साधना अनेक चितई न चित लाई है इसलिए हमारी समझ में तो ये आया है कि अनेक साधनों की ओर दृष्टि ही नहीं डालनी चाहिए ये कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता ये कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता ये कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता अरे सब छोड़ के नाम जप में क्यों नहीं लगते हो एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए केवल और केवल नाम का आश्रय क्यों नहीं लेते तुलसीदास कह रहे नाम का आश्रय ये ले लेते ज्यादा इधर उधर भटको मत तुलसीदास जी कहते हैं हमारी तो यही समझ में आया काशी में पढ़े लिखे और हम वैसे तो अवतार हैं महर्षि वाल्मीकि के तो कहने ही क्या लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं गोस्वामी जी के साहित्य को देखकर लगता है कि षडंग वेद का संपूर्ण इतिहास धर्मशास्त्रों का पुराणों का स्मृतियों का इतना बड़ा ज्ञाता विज्ञ पंडित न भूतो न भविष्य ऐसा अगाध वैदुष्य अगाध पांडित्य है अद्भुत है गोस्वामी हम आपको क्या बताएं हम अपनी अनुभूति आपको बता रहे हैं क्या करें हमारे पे समय नहीं रहता है समय नहीं रहता या हमारा प्रमाद समझ लीजिए भगवत कृपा से गुरुजनों की प्रेरणा से अनेक पुराणों का हमने मूल पारायण किया लगभग प्राय सभी पुराणों के मूल पारायण हो चुके हैं अब तक के मूल पारायण में कोई ऐसा पुराण नहीं मिला जिसमें तुलसीदास ने अमुक पुराण से अमुक भाव न दिया हो कई जगह तो पाठ करते करते हमने चिन्ह लगाया है क्योंकि तुरंत स्मृति में आ जाता कि अमुक चौपाई अमुक जगह का देवी भागवत या उसमें से भी कई भाव रामचरित में या तो अपने आप सब आ गए उसमें या उनका आगाध पांडित से ऐसा है कि उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का सार भाषा ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया ये उनकी अपरिमित सामर्थ्य है गोस्वामी जी कहते हैं काशी में पढ़ने के कारण शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के कारण अनेकों साधन हमारी दृष्टि में आए लेकिन हमने तो अच्छी प्रकार से समझकर यह निर्णय ले लिया है कि साधक का कल्याण इसी में है उसे किसी साधन की ओर नजर भी नहीं उठानी चाहिए उसे एकमात्र श्री हरिनाम के लिए अपने जीवन का समर्पण कर देना चाहिए आपने किया बोले हां हमने किया क्या मिला बोले आगे क्या मिलेगा ये तो रामजी जाने हमें पता नहीं आगे की क्योंकि कल आप सुन चुके हैं को जाने को जई है जंपुर को सुरपुर पर धाम को तुलसी मोही भलो लागत जगजीवन राम गुलाम को विनय पत्रिका में कहा तो आगे की तो राम जी जाने वर्तमान की स्थिति ये है कि जब तक मैंने अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय नहीं लिया था तब तक मेरी दशा ऐसी थी कि छाछी को ललात जेते राम नाम के प्रसाद जो कभी छाछ के लिए ललाते थे कि कोई हमें एक चिल्लू छाछ दे दे तो मेरी उधर की ज्वाला शांत तो हो जाएगी हमको छटाक भर छाछ नहीं मिलती थी और अब हम किसी के द्वार पर मांगने तो जाते ही नहीं पर खात खुन सात शोधे दूध की मलाई है अब राम राम करने का ये प्रत्यक्ष प्रभाव तो हमें दिखाई पड़ रहा है क्या खात खुनसात के महात्मा से पूछा कहो महात्मा क्या कर रहे हो अरे बोले क्या करें गुलाब जामुन के छिलका उतार उतार के खा रहे हैं बोलो वृंदावन बिहारी माने इतना गुलाब जामिन मिल रहा है कि पूरा खाएं ऊपर का बढ़िया बढ़िया करारा सिका हुआ जो छिलका है उसी को खा के बनाओ एक महात्मा थे गौड़ी परंपरा के बड़े विनोदी थे पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज वो तो कहते थे कुछ नहीं वही मखाने की थोड़ी सी खीर बना लिया उसमें ज्यादा नहीं 100-200 ग्राम गाय का घी छोड़ दिया और ऐसे वो बताते थे हमें तो भूल गया कि ऐसी मेवा की साग बना ली और काय के पाउडर का काजू के पाउडर का हलवा बना लिया ऐसे कुछ बताते थे और कुछ नहीं और क्या बोले आधा ऐसी रबड़ी भोग लगाई ठीक है क्या है गरीबी में गुजारा करना कहते अब स्थिति यह है कि पहले छाछ छटी, एक छठा छाछ के लिए लालयत रहते थे अब स्थिति यह है कि लोगों के मन में इतना भाव है कि किसी भी पद्धति से तुलसीदास जी हमारी वस्तु को भोग लगाकर ठाकुर जी को ग्रहण कर लें तो लोग क्या करते हैं सौधे दूध की मलाई सौधा दूध जानते हैं नहीं जानते हैं। दूध तो दूध होता सौधा दूध क्या होता है कोरे मटका में कोरा मटका घड़ा उस घड़े में बढ़िया ताजा छान करके दूध उसमें कंडा की आंच पर धीरे धीरे उबले गरम हो कितना चार छह आठ घंटे होता रहे धीरे धीरे मध्यम आच में आपने देखा होगा अनुभव किया होगा यदि भाग्य होगा आपका तो हल्का गुलाबीपन आ जाता उस दूध में मलाई में भी गुलाबीपन आ जाता है और ऐसी वैसी मलाई नहीं पड़ती एक सूत मोटी मलाई पर जाती है दूर दिखता ही नहीं मलाई मलाई दिखती ऊपर से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री खाक वाले महाराज जी श्री पहाड़ी बाबा महाराज इस स्थान में गाय हमेशा रहती थी, थी क्यों खुला स्थान था और गायों के बीच में ही महाराज जी को रहने का अभ्यास था दूध कमी होता था क्योंकि छोटे बड़े मिला के दस बारह नग होते थे तो दो तीन गैया दूध देने वाली और उसी दूध में घी भी, भी बना लेना है उसी में छाछ भी उसी में ठाकुर जी के लिए खोवा के पेड़े भी और उसी दूध में शाम को सबको बांटना और स्वयं महाराज जी को लेना दूध बचता नहीं था बिल्कुल भी और सबको देते थे इस स्थान में 20 मूर्ति है मान लो तो 20 को भी मिलता था चाहे भगत हो गृहस्थी हो चाहे साधु विद्यार्थी कोई हो सबको मिलता था पर मिलता कितना था छोटी छोटी कटोरी लेके आओ और तो चाहे तुम भगोना लेके आओ मिलेगा उतना ही जितना उनको देना है जिससे दाल साग चम्मच से जिससे देते हैं ना इतना इतना बड़ा चमचा बस उसको भर के उससे देते दे थे और ये भी कहते थे जवान की बत्ती सी भीजना चाहिए माने इतना दूध मिले कि बत्तीस दांत भीज जाएं गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए दांत दूध से सी भीज गई उतने में ही ताकत मिल जाएगी राम जी का है ऐसा वैसा नहीं और आने में किसी ने देर कर दी तो उसकी खैर नहीं है। बदमाश नीच देवताओं को दुर्लभ मनौने करा रहा अमृत के लिए है तेरी जरे तेरी अमृत के लिए मनौने अरे राम राम अमृत के लिए मनौने और जो ज्यादा सेवा करता उसको एक चम्मच और दे देते और कहते कोई बात नहीं मैं तो सांप को दूध पिला रहा हूं यहू कह देता मैं जानता हूँ जहर बढ़ेगा तो वो भिन भिन आ जाता नहीं नहीं नहीं हम नहीं लेंगे दूध गलत बकबक करता है पी ज़्यादा हमको मिलता था आधा ने ने मिलता ने। था कोई बात नहीं मैं तो सांप दूध और महाराज जी भी इतना लेते थे डेढ़ पाओ के करीब और उसमें मलाई थी पर वो दूध ऐसा की हम आपको क्या कहें उस दूध का स्वाद हम अब तक नहीं भूले है वैसा दूध पिया ही नहीं यहां भी नहीं पिया मलुपीठ में भी जड़पुर में भी नहीं पिया आप लोग कहेंगे इतना बढ़िया दे गया क्यों नहीं पिया महाराज जी जैसे ओटाते थे वैसे कोई ओटाने वाला नहीं मूल बात ये। सामने उनके धूना पर दूध धीरे धीरे होता वो अपनी की नजर उनके दूध पे बनी रहती और कभी मिट्टी के पात्र में उनके आचार विचार ज्यादा था तो मिट्टी का एक बार प्रयोग होने द्वारा प्रयोग नहीं करते थे तो लोहे की कड़ाई चौड़ी कढ़ाई उसमें दूध धीरे धीरे बस चलाते रहो उबलता रहे, उबलते उबलते ऐसा हो जाता था दूध और उसी में बढ़िया हाथरस का बिना केमिकल वाला देसी बूरा और फिर ठाकुर जी को इतना बड़ा पीतल का गिलास इसमें एक बार में कम से कम एक सवा शेर दूध आ जाए कुछ गिलास में आधा तो दूध होता था और आधे गिलास में ऊपर ऊपर केवल मलाई होती थी इतनी मलाई पड़ती थी और जब ठाकुर जी को भोग लगे थे हाँ इतने इतने दूध में भी ऐसे लगता था हाँ हा तृप्ति है गई ऐसा आशय कहने कही है कि इस पद्धति से दूध ओटाया जाए उबाला जाए भगवान को भोग लगाया जाए तो क्या कहने भाव की ही तो बात है गोस्वामी जी करे ऐसे ही मिट्टी के माट मटकाओं में लोग बढ़िया भारतीय लक्षणा गाय का दूध छानकर हमारे लिए उबालते हैं अधौटा कर देते हैं बढ़िया मिश्री केसर आदि मिलाते हैं और इतनी मोटी मलाई पड़ जाती है फिर हमारे सामने धर देते महाराज अपने रघुनाथ जी को भोग लगा के पाइए तो कहते खुनसाते हुए हम दूध अरे मन भर गया मलाई खाते खाते ऐसे करके खुनसा करके दूध की मलाई खा रहे हैं, जिसको छाछ मिलना मुश्किल था एक समय में आज केवल राम नाम के प्रभाव से खात खुनसात सोधे दूध की मलाई है एक दूध की मलाई का श्री हरे बाबा का प्रसंग याद आ गया पूज्य श्री हरे बाबा बड़े सिद्ध पुरुष भगवत प्राप्त पुरुष थे अनेकों बार भगवान का साक्षात्कार उनको हुआ था अनेकों बार बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे यद्यपि उनका अंतिम अवस्था का बाह्य व्यवहार ऐसा था कि जो सबकी समझ में आने वाला नहीं था लेकिन वे बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे जब उनका शरीर पूरा हुआ शांत हुआ तो पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी बहुत देर तक भाव बिहुल बने रहे बोल ही नहीं सके नेत्र एकदम लाल हो गए महाराज जी के और महाराज जी ने कांपते हुए कंठ स्वर से कहा कि अब इस प्रकार का प्रेमी अनुरागी महात्मा मिलना इस तरल कलिकाल में अत्यंत कठिन है यह कहा महाराज जी ने कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम की दशाएं जो ग्रंथों में वर्णित हैं उनकी कहीं झलक यदि देखने को मिली निकट से तो महाराज जी कहते मैंने हरे बाबा में देखी गन्ने का खेत देखा है आप गन्ने के खेत में दौड़ सकते हैं पहलवान भी नहीं दौड़ सकता गन्ने के खेत में कितना सघन होता है उसमें दौड़ना कोई सामान्य बात है और हरेराम बाबा को जब भावावेश होता था तो जगन्नाथपुरी महाराज जी के साथ गिरिराज जी से पैदल चलकर जगन्नाथपुरी तक गए कहां गिरिराजी कहां जगन्नाथ जी पैदल पैदल तो बाबा कीर्तन करते करते बाबा विष्ट जब होते थे तो गन्ने का खेत है अब गन्ने के खेत में दौड़ने लग गए एक एक डेढ़ डेढ़ कोस गन्ने के खेत में दौड़ते हुए चले गए गन्ना ऐसे सपाट होता बिस्ता हुआ चला जाता था कितनी तीव्रता कितना वेग कितना आवेश उनमें होता होगा गन्ने से सारा शरीर फट जाता छिल जाता रक्त आने लग जाता अंत में बाबा मूर्छित होकर गिर जाते आठ आठ दस दस घंटे की मूर्छा होती और जब खूब कीर्तन उनके सुनाया जाता नाम सुनाया जाता तब उनकी मूर्छा दूर होती जयपुर में कीर्तन हो रहा था छत के ऊपर महामंत्र का कीर्तन उनके शिष्य ही थे शर्मा भूरामल जी शर्मा जी उनके शिष्य थे उन्होंने कहा भैया ऊपर कीर्तन मत रखो तो, नीचे रख लो बोले नीचे महाराज जी जगह कम है और वैष्णव बहुत आएंगे कीर्तन में तो छत के ऊपर जगह पर्याप्त है वहां रख लो आग्रह किया तो बाबा कुछ बोले नहीं कीर्तन होने लगा महामंत्र का बाबा के पास लकड़ी की करताल थी जिसने लकड़ी के दो चार टुकड़ा उसमें कुछ नहीं लगा सादा चार टुकड़ा उन्हीं को वो बजाते थे वो हमारे पास रखे हैं अभी भी हमको उन्होंने सिखाया था बजाना अब अब पता नहीं बज, ब, बज, बजेगा कि नहीं बजेगा बहुत बढ़िया अवस्था ऐसे ही उनको पकड़ने की तरकीब है लकड़ी के टुकड़ा लकड़ी खाली चार टुकड़ा लकड़ी के उसी की करताल बाबा कीर्तन में पहले तो बैठे रहे कीर्तन में सुबह नाचने लगे और एक हुंकार किया तीन मंजिल ऊपर से जयपुर की बात है पुराने शहर जयपुर की बात पत्थर की पूरी बनी हुई हवेली और नीचे पत्थर का रोड राजमार्ग तीन मंजिल ऊपर से हुंकार करके गिर गए कूद गए आप सोच सकते हैं तीन मंजिल ऊपर से कूदने वाला व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या बाबा गिरे नाम महाराज ने उनकी रक्षा की उनके देह की और वे तो मूर्छित थे भगवत प्रेम में तो चिकित्सकों को बुलाया लेकिन बोले इनका तो बहुत गंभीर मूर्छा है तो कोई संत ने कहा अरे कीर्तन करो कीर्तन किया तो बाबा फिर ठीक हो गए थोड़ा उनकी चिकित्सा भी धमक तो शरीर में आई थी उनके भूरा मल जी ने अपनी पत्नी के तहत उनकी बहुत सेवा की बाबा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया आपको हमने जबरदस्ती ऊपर आपको ले गए और ऐसी घटना घट गई ठाकुर जी ने बचा लिया कुछ नहीं बोले बाबा सेवा से प्रसन्न हो गए बोले भूरा मल तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसी मेरी सेवा की है जैसे नवजात बच्चे की माता पिता सेवा करते हैं हम बहुत प्रसन्न हैं आज तुम जो मांगोगे वही मिल जाएगा बाबा बोले भूरा मलजी बोले कि बाबा हम आपके सेवक हैं शिष्य से हैं मेरी तो एक ही इच्छा है कि हम और हमारी पत्नी भजन करते करते ठाकुर जी की सनिधि में पहुंचे माने हम दोनों नाम जब करते करते भगवत धाम जाए बाबा ने कहा ऐसा ही होगा और गलता गलता है ना जयपुर में गलता कोई पर्व था स्नान करके एकादशी थी सह स्नान करके पूज्य हरे बाबा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी और चित्र चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी ये तीन महापुरुष वहां बैठकर स्नान वगैरह करके नित्य नियम कर रहे थे बाबा भी अपना नियम कर रहे थे उसी समय बाबा सहता खड़े हो गए उस और खड़े होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाया फिर ऐसे ऐसे किया और बोले जाओ युगल सरकार के चरणों में हमारी दंडवत कह देना कह के बाबा बैठ गए तो महाराज जी ने पूछा कि बाबा क्या हो गया बाबा बोले भूरा मल अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठकर भगवत धाम जा रहे थे आप सबको दंडवत प्रणाम किया तो ठाकुर जी के पास दंडवत भेज दिए तब तक थोड़ी देर बाद एक गति आ गया मोटरसाइकिल से उसने सूचना दे दी कि भूरा मल तो कैसे पधारे बोले दोनों तिलक धारण करके दोनों अपने हाथ में माला लेकर मंत्र का जप कर रहे थे जप करते करते भगवत धाम से एक साथ पति पत्नी भगवत धाम गए कितनी दुर्लभ बात है ये बात इसलिए बता रहे हैं कि बाबा का ऐसा विलक्षण जीवन था ऐसे थे संत बाबा श्री हरे बाबा तो उनके बचपन का एक प्रसंग है बड़े अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था उनके पिता का नाम पंडित वंशीधर शर्मा था दो माताएं थी उनकी और दोनों माताएं खास बहनें थी बड़ी के कोई संतान नहीं हुई तो फिर छोटी बहन से पिताजी का विवाह हो गया तो फिर उससे इनका जन्म हुआ था तो दोनों माताओं का लार मिला तो घर में पंडित जी कथा कहने आए कोई ये बहुत छोटे थे 10-11 साल के रहे होंगे तो पंडित जी ने कहा कि जो बिना भोग लगाए खाता है वो नरक में जाता है इसलिए भगवान को भोग लगा के तभी खाना चाहिए अनवेदित वस्तु नहीं खाना चाहिए ये रोने लग गए क्यों उनको लगता था कि हमारे घर में तो रसोई से बन के सीधा आ जाता है और मंदिर में पुजारी जो है अपने आप कुछ जैसे मिठाई उठाई का भोग लग जाता है, ना ऐसी भोग लग जाता है मेवा वगैरह का और रोटी वगैरह जो घर में बनती है उसका तो भोग लगता नहीं है तो हमसे तो बड़ी भारी भूल हो गई हमें नरकों में जाना पड़ेगा हाय बड़े दुखी हो गए तो क्या करें बोले आज से घर में भोजन नहीं करना अब भूख लगी तो क्या करें तो बोले गौशाला थी और खूब गाय का दूध कड़ाहे में उबलता रहता था तो चुपचाप जाएं और कड़ाहे की दूध की ऊपर की ऊपर की मलाई एक कटोरा भर के निकाले और अलमारी में लकड़ी की अलमारी थी उसमें कृष्ण भगवान का एक चित्रपट रख लिया था चुपचाप नहा धो के उसी को फूल तुलसी चढ़ा देते अब वही कटोरा तुलसी दल छोड़ा मिस्त्री मिलाई भोग लगाया चुपचाप कमरे में पी लिया अब माताजी पिताजी सब पीछे पड़ते भोजन करो नहीं भूख नहीं है भूख नहीं है वैद्य बुलाया बोले नहीं इनको तो बिल्कुल ठीक है स्वस्थ है तो शरीर में भी कोई कमजोरी नहीं अब दोनों टाइम मलाई खाएगा तो कमजोरी कहां से आएगी अब माता पिता को बड़ी चिंता कि ये आश्चर्य है कम से कम एक सप्ताह हो गया कोई खाता नहीं है तंदुरुस्त भी पूरा है और वैद्य कहता बीमारी कुछ नहीं है भूखा कैसे रहता इतनी नजर बचा के खाते थे वो मलाई कि किसी को पता न चले कि इसने मलाई खाई है तो फिर निश्चय किया गया कि बालक की निगरानी की जाए कहा जाता जाता भी कहीं नहीं है खाता क्या है तो निगरानी में पकड़ में आ गए कि ये तो चोरी करके मलाई खाते हैं मलाई भोग लगा के तो बेटा तुम पूरे घर में अकेले हो और कोई तुम्हारा भाई बहन भी नहीं है कहते थे बाबा कभी कोई हमारा बाप 36 लाख का जमींदार था ऐसा कहते थे बाबा कुछ जमाने में बड़ौदा बड़ौदा की बात है बड़ौदा गुजरात तो कहते थे माता पिता ने कहा कि तुम ये काम चोरी का काम क्यों करते चोरी से मलाई खाना ये कोई बात है सारा सब कुछ तुम्हारा ही है तुम ऐसे क्यों खाते हो तो और ज्यादा दिन मलाई खाओगे तो सब हाथ खराब हो जाएगी पेट बिगड़ जाएगा रोटी खाया करो बाबा रोने लग गए बोले बालक सारी बात बता दी घर में भोग नहीं लगता इसलिए हम नहीं खाते हैं अब भोग लगे तो सब खाएंगे इसलिए अब इसलिए चोरी करके मलाई खा लेते हैं अब नहीं खाएंगे चोरी करके पर घर में भोग लगना चाहिए तो बोले उसी समय यह निश्चय हो गया के सवेरे बाल भोग से लेके ब्यारू तक कोई वस्तु रसोई घर में बनेगी पहले घर के ठाकुर जी को भोग लगेगी इसके बाद किसी को दिया जाएगा तो ये होते हैं संत की संत के लक्षण कि 11 साल की उम्र में पूरे घर के चौका चूल्हे में परिवर्तन हो गया घर की प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी को निवेदित होने लग गई ये है तो खात खुन सात सोधे दूध की मलाई है और कहते हैं कि देखो तो सही राम राज राजनीतू राजनीतिथि अवैध राम राज्य में राजनीति की चरम अवधि सुनी जाती है श्री राम राज्य के जैसा श्री राम राज्य ही है लोग कहते जरूर हैं कि महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी आज भी नेता कहते हैं कि हम राम राज्य कायम चरण करना चाहते हैं पर भैया राम राज्य स्थापित करने के लिए पहले श्री रघुनाथ जी के आदर्शों को आत्मसात करना पड़ेगा केवल नेतागिरी का भाषण करके राम राज्य की स्थापना नहीं होगी जिस धर्मप्राण भारतवर्ष की धरती पर गाय का गोबर गोमूत्र गिरता था उससे अविशिंचित जहां की भूमि थी जहाँ दूध दही की नदियां बहती थी जो संपूर्ण भारतवर्ष की धरती गोमाता के चरण रथ से पवित्र हुआ करती थी आज वह गाय के रक्त से रंजित हो रही है पूरे संसार में मांस विक्रेताओं में भारत का पहला स्थान हो गया है आप सोचो रामराज्य की कल्पना आप कर सकते हैं धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गोवध जैसा भयंकर पाप हो और आप चर्चा कर करें कि हम रामराज्य कायम करेंगे नहीं होगा रामराज्य कायम राम राज्य की स्थापना के लिए नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय भगवान वेद ने जिस धर्म साम्राज्य की स्थापना का निर्देश किया है उस धर्म साम्राज्य की स्थापना इस धरती पर करनी पड़ेगी धर्मचक्रम प्रवर्तम तब होगी राम राज्य की स्थापना वर्ण धर्म और आश्रम धर्म अपनी मर्यादा में होगा त्रिपुरुष अपनी अपनी मर्यादा में होंगे गौ ब्राह्मण संत सब सुखी होंगे अबलाएं प्रसन्न होंगी मात्री वर्ग में पातिव्रत का प्रभाव आएगा और पुरुष वर्ग एक पत्नी वर्ग सदाचारी होगा तब रामराज्य की स्थापना ऐसे होगी रामराज्य की स्थापना कुत्ते का न्याय गीद का न्याय जिस राम राज्य में हुआ आज आज के शासन में जो सनातन धर्म की धुरी है लक्षणा गाय उस गाय के साथ न्याय नहीं है बताओ गाय के साथ न्याय हो रहा हो तुम ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे अच्छे शासक इस समय देश के शासन में आए हैं कि वे कुछ गाय की बात सोचते तो हैं आज उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने प्रत्येक गाय को ना कुछ न कुछ राशि निश्चित की है और सामान्य गोपालक से लेकर गोशालाएं जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी लाभ मिल रहा है सरकार में जिनका पंजीयन जिन्होंने कराया उनको लाभ मिला है परम श्रद्धे श्री रमेश बाबा जी के गोशाला में भी योगी जी आए तो उन्होंने तुरंत बड़ी उदारतापूर्वक जो काम उनसे कहा गया उन्होंने किया तो आज भी उनकी मनशा बहुत अच्छी है बहुत अच्छी मनशा है अभी प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो कर्नाटक में गोवध निषेध का कानून था सरकार आई कांग्रेस की और तिरंगा के ऊपर रखकर के गाय को काटा गया सरेयाम को कसी हुई धर्म के आधार पर जो आरक्षण नहीं मिल सकता है जो संविधान का निर्देश है वो तो चार परसेंट मुसलमानों को आरक्षण मिल गया धर्मांतरण पर जो रोक लगी थी उस कानून को हटा लिया गया इस बात से पूरे देश को सावधान हो जाना चाहिए कि ये सौभाग्य की बात है कि अच्छे लोग अभी केंद्र में और प्रदेश में हैं और हम तो कहेंगे पूरे देश में ऐसे लोग होने चाहिए आज बाधा क्या है आज बाधा यह है कि पूरे देश में इस प्रकार की विचारधारा का शासन हो तो बहुत जल्दी भारतवर्ष गोवध के कलंक से मुक्त तो हो सकता है असाध्य काम भी हुए हैं लेकिन हम ये बात फिर निवेदन करना चाहते हैं कि चाहे धारा 370 समाप्त भई हो 30 धारा समाप्त भई हो और चाहे श्री राम मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ हो और चाहे जितनी बड़ी बड़ी गंभीर समस्याओं का समाधान हुआ हो जब तक भारतवर्ष की धरती पर गोवध होता रहेगा तब तक आप कुछ भी कीजिए वो पूरी तरह सफल नहीं है इस देश की धरती का सौभाग्य सभी जगेगा जब भारतवर्ष में गोवंश सुखी हो जाएगा एक भी गाय के ऊपर जब अत्याचार नहीं होगा हम कहते हैं बिना चलाए बुलेट ट्रेन चल जाएगी इतनी समृद्धि होगी जिस दिन भारतवर्ष का गोवंश प्रसन्न और सुखी होगा कि सरकार चाहे तो सोने की पेट्रिया बिछुवा दे लेकिन जब तक गोवध हो रहा है तब तक ही नहीं हो फिर भी लोग चर्चा करते रामराज जी की दुखे की बात है कि नहीं पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं आहा, राम राज सुनियत राजनीति की राम राज राजूरी राजनीति जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है चरम अवस्था यदि कहीं देखना हो उत्तम शासक की शासन नीति की तो राम राज्य में राजनीति की परमावधि देखने को मिल जाएगी तुलसीदास जी कहते महाराज आपने अवतार लेकर जैसी राजनीति की चरम अवधि स्थापित की आपके नाम ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया आपके शासन काल में सोने का सिक्का चल गया लोग कहते हैं ना अरे भैया उनका काल स्वर्ण काल है स्वर्ण युग है सोने के सिक्का चल गए तांबे के पीतल के सब बंद हो गए चांदी के भी बंद हो गए केवल सोने के सिक्का चलते थे ऐसे और भी राजा हुए बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह जी के युग को भी स्वर्ण युग कहा जाता कहते हैं उनके समय में भी उन्होंने सोने के सिक्के दिए बोले दुनिया में पीतल के ताबे के चांदी के चले तो चलें बुंदेलखंड में सोने का सिक्का चलेगा उनके शासनकाल में सोने का सिक्का चला मेरे भैया उनका शासन क्या कहने सोने के सिक्का चल गए बोले राम जी आप अपनी राजनीति में चरम अवधि सोने के सिक्का चलाए पर आपके नाम ने तो चमड़े का सिक्का चला दिया ये चमड़े का सिक्का क्या है हम सबको जो जिह राम जी ने दी है इसी से हरिनाम होता है और जो राम राम करता महाराज उसके तो चमड़े का सिक्का चल गया और वो भी त्रेता में सोने का सिक्का चला यहां कलयुग में आपके नाम ने चमड़े का सिक्का चला दिया चमड़े का सिक्का समझ रहे हैं न क्या से राम नाम का हरिनाम का उच्चारण यह है चमड़े का सिक्का हाँ। नाम राम तो राम की चलाई आपके नाम ने चमड़े का सिक्का भी चला दिया अर्थात जो राम राम करते हैं उनका सिक्का चल जाता है बहुत पुरानी बात नहीं है परम पूज श्री वेणुम्रोत कुंजीवाले श्री महाराज जी का दर्शन दास ने भी किया आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने उनका मंगल में दर्शन किया होगा केवल और केवल अन्य निष्ठा से जो उन्होंने नाम का आश्रय लिया उस नाम के आश्रय के बल से इस कराल कलिकाल में उन्होंने जो अनुभूति प्राप्त की वह अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है स्वयं श्री ठाकुर जी ने उद्धव क्यारी में प्रकट होकर के उनको अली कहकर अपने हृदय से लगाया और इतना ही नहीं बोले हमको आने में देरी इसलिए हुई कि हम प्रियाजी के साथ एकांत कुंज में थे लेकिन तुम्हारी विकल्पता इतनी अधिक थी कि यदि हम ना आते तो तुम्हारे प्राण निकल जाते इसलिए तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए आए हैं ठाकुर जी चले गए श्री राधा सुधानिधि जी ने लिखा है जहाँ प्रियाजी के निकट एकांत में होते हैं वहाँ नंद बाबा यशोदा का भी स्मरण नहीं करते हैं श्री श्रीदामा आदि गोपो का भी स्मरण नहीं करते हैं किसी का स्मरण नहीं करते और उस निवृत्त निकुंज में श्री गेणमृत कुंज वाले महाराज जी का ठाकुर जी ने स्मरण किया और आकर उनको हृदय से लगाया ये कोई सामान्य बात है क्या ये कोई सामान्य घटना है क्या ये किसकी महिमा है? है हरे राम हरे राम राम, राम। खबर नहीं पड़ी कि कैसे कैसे लोग पास में रहकर कैसी साधना कर रहे हैं और कैसी कैसी विलक्षण अनुभूतियां कर रहे हैं यहां रहकर भी सब पहचान सके महाराज जी को उस परिकर को पहचान सके अभी बहुत पुरानी बात नहीं पूजिया देवी जी अभी शायद एक दो वर्ष हुआ होगा शरीर शांत हुए दो वर्ष श्री निधुन राज में केलमाल जी के पद का पाठ करते करते जो पद स्वामी हरदास जी के पद का पाठ कर रही थी देवी जी उसके अनुसार साक्षात युगल प्रिया लाल की लीला उनके सामने प्रकट हो गई आपको पता है अत्यंत प्रामाणिक बात है अरे हमने ठाकुर जी को नहीं देखा लेकिन जिन्होंने ठाकुर जी को आंख भर के देखा हमने उनको देखा है उनको देखना भी भगवान के दर्शन से न्यून नहीं है आपने भगवान को नहीं देखा कोई बात नहीं सौभाग्य से भगवत प्राप्त संत का दर्शन हो जाए तो उस ऐसा ही समझना कि हमको साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए भगवान के दर्शन से भी बढ़कर संत दर्शन की महिमा और ये बात सबकी समझ में नहीं आती भगवत साक्षात्कार के बाद ही संत दर्शन की महिमा समझ में आती है। फिर रघुनाथ जी आपने अपने राज्य में राजनीति की चरम अवधि प्रकट की सोने के सिक्का चलाए पर आपका नाम तो आपसे इतने आगे बढ़ गया तो उसने चमड़े का ही सिक्का चला दिया कलयुग में चमड़े का सिक्का चल गया चारों युग में चल गया सिक्का नाम का नाम का सिक्का चल गया चौहु जुग चौहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाय आपने दर्शन किया है गोरेदाऊ जी के महंत श्री हरिदास जी का बहुत अच्छे महात्मा थे हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न रहते थे हमसे कहते एक बार बोले हमसे बोले पंडित जी हमको ले चलो करो कथा में तो हमने कहा महाराज जी बड़ा सौभाग्य चलिए क्या देखो शरीर तो हमारा शिथिल हो गया लेकिन हम चलेंगे हम बहुत काम के हैं तो हमने कहा महाराज जी क्या काम के हैं बोले देखो तुम कथा करोगे ना तो जब कीर्तन करोगे तो हम झाल बजा लिया करेंगे बोलो भक्त बक्सल भगवान की बोले मामा जी के साथ हमने खूब झाल बजाई तब मामा जी का शरीर पूरा हो गया था तब की बात बोले उनके साथ हमने बहुत झाल बजाई हम झाल बढ़िया बजा लेंगे झेला बढ़िया बजा लेंगे ऐसे तो वो एक रसिया गाते थे हमको पूरा याद नहीं है शायद मदन बाबा को याद हो सीताशरण जी को याद हो उसमें चमड़े की जवान चलने वाली बात आई इसलिए उसका कारण के कुण देने मनुआ खेती करो राम नाम की हरे मनुआ खेती करो राम नाम की हरे मनुआ खेती करो हरे राम हरे मनुआ खेती करो <किते> देवा ना जवा हमें केवल श्यामीवा हमें केवल चांदी हरे बनवा खेती करो हरी राम हरे बनवा खेती करो हरी नाम की हरे बनवा खेती करो हरी नाम की हरे बनवा खेती करो हरी नाम की पूरा नाम की। नाम की। है लेकिन याद नहीं है, है मुझे खेती करो राम नाम की खेती करो हरे भैया केवल जिहवा से राम राम करो तो जो राम जी के राज्य में जो नहीं हुआ वो नाम के राज्य में हो जाएगा राम जी से राम जी के नाम का राज्य भी उत्कृष्ट है इसलिए नाम का आश्रय लो तो इस कल काल में ये चमड़े का सिक्का भी चल जाएगा बोलो भक्तवत्सल भगवान की एक पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं ये छंद है ये भी उत्तरकांड का ही है उत्तरकांड में बहुत छंद है इस तरह के कविता बलि में सोच संकट नी सोच संकट परत जर, जरत जरत प्रभाव नाम ललित ललाम की गरियों सुधरती बात सुत देती दान स्वभाव विधि को भाग अभाग अनुरागत विराग भाग जागत by आज भैया जी सारा संसार संत्रस्त है सारा संसार संत्रस्त है भगवान की प्राप्ति बहुत कम लोगों को चाहिए भजन की इच्छा बहुत थोड़े लोगों को है सत्संग की इच्छा बहुत थोड़े लोगों को है अभी हम यहां बैठकर कामनाओं की पूर्ति वाली बात बताने लग जाएं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगी टटका टोना कर दो तो महाराज लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और थोड़ा मोर पंख लेके ये और करने लग जाए फिर तो क्या कहना ऐसे करते हैं ना उसकते भी हैं और जाने क्या क्या करते हैं वो सब ठीक है अच्छा है हम उसका कोई विरोध या निषेध नहीं कर रहे हैं मंत्र शक्ति है सिद्धियां हैं उनसे लाभी लोगों को मिला है अच्छी बात है लेकिन हम लोगों को समझने की यह बात है कि कामना वाले लोग ही अधिक हैं करोड़ों में कोई भाग्यशाली एक है जो ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहता है सब परेशान है हर व्यक्ति दुखी है हर परिवार दुखी है हर गांव दुखी है हर प्रांत दुखी है हर देश दुखी है दुनिया का कोई ऐसा देश बताओ जो सुखी हो सब दुखी है। सब समस्या से ग्रसित हैं श्री हरि नाम की कृपा से गिने चुने ऐसे लोग हैं जिन्हें न कोई शोक है न जिन्हें कोई संकट है न जिन्हें कोई समस्या है वो तो नाम के प्रताप से आनंद में फिरत मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने स्वप्न में भी सोचिए वो स्वामी जी कह रहे हैं कवितावली में कि आप राम राम तो करने लग जाओ तो प्रारब्ध के अनुसार जो आपके जीवन में शोक आ रहा है उस शोक को शोक हो जाएगा आप समझे हमारी बात नहीं समझे आप एक काला धागा पीला धागा और ये कर लेना वो चटको टोना कर लेना उल्टी बिलपत्ती चढ़ा देना सीधी चढ़ा देना काला तिल चढ़ा देना और यूं कर देना त्यों कर देना अब कुछ महान भाव तो कहते वहां जाके समोसा खा लेना वहां जाके कचोड़ी खा लेना इन सबके जंजाल में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा आप राम राम करने लगो तो सोच को भी सोच हो जाएगा अरे इसके कर्म तो ऐसे थे लेकिन हमारी तो दाल ही नहीं गल रही है हम क्या करें शोक को शोक हो जाएगा और संकट पर संकट पड़ जाएगा यदि तुम राम राम करने लगे तो शोक को शोक हो जाएगा और संकट के ऊपर संकट आ जाएगा और क्या होगा जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को सोच संकटन सोच सोच और संकटों को सोच हो जाएगा उन पर संकट पड़ जाएगा संकट परत जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को नाम का ललित प्रभाव ऐसा है कि जो दहन कर्मा अग्नि है वो भी चंदन के जैसी शीतल हो जाएगी और डूबती हुई तुम्हारी नौका भव मजधार में भव सिंधु में डूबती हुई तुम्हारी नौका वो उछर जाएगी और उछर ही नहीं जाएगी किनारे लग जाएगी किनारा कौन है श्री नित्य गोलोक श्री नित्य वैकुंठ श्री नित्य साकेत यही किनारा है श्रीधाम वृंदावन यही किनारा है वहां तुम्हारी नौका लग जाएगी तुम्हारी सारी बात समझ जाएगी तुम्हारी बिगड़ी एक पल में बन जाएगी बस तुम ईमानदारी से अनन्न्य निष्ठा से समर्पित भाव से केवल और केवल नाम का आश्रय लोग कहते हैं ललित ललाम ऐसा अत्यंत ललित सुंदर और श्रेष्ठ श्री राम नाम उसका ऐसा प्रभाव है और कितनी बात होत विधि दाहिनों स्वभाव विधि बाम को कहते क्या करें हमारे लिए तो विधाता ही उल्टे हो गए कहते ना विधाता हमारे लिए उल्टा हो गया कहते उल्टा विधाता सुधा हो जाएगा तुम राम राम तो करो परम सिद्धे पुज श्री राधा बाबा की एक वाणी है नारायण भैया सुनाते थे कि बाबा कहते थे कि जो भगवत शरणागत होकर नाम का आश्रय लेते हैं पूज श्री राधा बाबा के वचन है भगवत शरणापन्न होकर जो नाम का आश्रय लेते हैं उनके अनुकूल तो अनुकूल प्रारब्ध है ही अनुकूल प्रारब्ध उनके परम अनुकूल हो जाता क्योंकि अनुकूलता में उनका भजन बढ़ता है और उनके जीवन में आई हुई प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो प्रतिकूलता आई है वो प्रतिकूलता भी प्रतिकूलता नहीं रहती वो भी अनुकूलता बन जाती है अनुकूल तो अनुकूल है ही प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है और जो भगवान से विमुख है नामाश्रयी नहीं है उसका उसके लिए प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही उसके जीवन में उसके पूर्वकृत पुण्यों के परिणामक स्वरूप जो अनुकूलता आई है वही अनुकूलता उसके जीवन के विनाश का कारण बन जाती है वो अनुकूलता भी उसके लिए प्रतिकूलता साबित हो जाती है जैसे हम उदाहरण दें खूब रुपया पैसा और घोड़ा घाड़ी घोड़ाघाड़ी गोड़ मकान दुकान सब खूब हो गया ओ लाखों करोड़ों का कोई हिसाब किताब नहीं रह गया ओ जहां जहां दुनिया में कहां कहां व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गए इतनी जगह है कि सेठ जी देख भी नहीं पाते वहां जीवन में जा भी नहीं पाते इतना हो गया पर कथा कीर्तन सत्संग से नहीं जुड़ा भगवान से नहीं जुड़ा तो उस संपत्ति को उस अनुकूलता को प्राप्त करके नौ दस बजे तक सोएगा जो नहीं करना चाहिए वो सब करेगा जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा जो नहीं पीना चाहिएगा वो पिएगा जो नहीं देखना चाहिए वो देखेगा जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेगा तो अब इस सब के करने से क्या होगा उसकी यह भाग्य की अनुकूलता ही उसको नरकों में ले जाएगी और भगवान के भक्त के अनुकूल परिस्थिति आ गई तो बोले तो खूब भंडारा करो खूब सब साधु सेवा करो खूब कथा कीर्तन कराओ खूब यज्ञ कराओ खूब गौशाला बनाओ खूब चारा दो गौशालाओं में अब ठाकुर जी ने खूब दिया है करने के लिए तो खूब खुले हाथ करो तो भजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा पुण्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा उत्तम उपयोग उसने अनुकूल परिस्थिति में किया अप्रतकूलता आई तो एक साथ व्यापार में घाटा हो गया नौकरी से निकाल दिया घर में झगड़ा हो गया और सब तरह से आपते आफत आ गई वो किसी रेल की पटरी पर जाके नहीं सोएगा वो किसी नदी तालाब में कूद के आत्महत्या नहीं करेगा वो सब छोड़ के कहेगा भैया सब देख लिया भगवान ने बड़ी दया की अब चल वृंदावन धाम जटेंगे राधा राधा नाम ओढ़ के कामरकारी और जपेंगे कुंज विहारी बस बोले चल अब प्रतिकूलता आई सब छोड़ के वृंदावन आ गए यहाँ खूब भजन करने लग गए तो अब बताओ अब भजन करने लगे तो वो प्रतिकूलता क्या बुरी हुई बोलो हैं आई तो प्रतिकूलता सब छूट गया बिछो हो गया तो आके सेवा करने लग कथा कीर्तन में आ गए धामबास मिल गया तो हानि हुई के लाभ क्या हुआ लाभ? प्रतिकूलता भी अनुकूलता यहां ज्ञान गुदरी में एक आचार्य जी थे बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान थे पूज्य पंडित जी से भी उनका बहुत प्रेम था और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से भी उनका बड़ा प्रेम था और पूज्य बक्सर वाले मामा जी तो जब भी आते थे तो जब अपने पंडित जी के उत्सव में आते तो उधर से कुटिया आते समय उन पंडित जी को आज आपको ध्यान होगा इधर जो उड़िया बाबा का जो स्थान है उसके इधर इस तरफ सामने तरफ उनका स्थान वो रहते थे बहुत अच्छे विद्वान थे श्री रामन उस के थे आचार्य जी मामा जी भी उनको प्रणाम करते थे बहुत आदर करते थे हम भी कभी कभी जाते थे उनके पास जब समय होता तो घूमते हुए चले गए बहुत मधुर संस्कृत बोलते थे वो मैंने बहुत सरल और बड़ी मीठी बस उनको यह पता चल जाए कि ये संस्कृत समझता है तो उसे हिंदी नहीं बोलते उसे संस्कृत बोलते वो भले ही हिन्दी में बोले पर वो संस्कृत बोलते और बाकी तो अपने सामान्य भाषा बोलते थे जो बोलचाल की भाषा बोलते थे तो हम कभी कभी जाते थे एक बार हमसे बोले कि आप अपना जन्म का समय हमको बताओ हमें, हमें तो पता नहीं है बोले पता करके बताओ तो हमने पता करवाया और उनको बताया तो उन्होंने ज्योतिष के विद्वान थे वो और भी कई विषयों के विद्वान थे उन्होंने देखा अरे बोले आपको तो ये ये होने वाला है जो घटना घटनी थी उस पहले ही बता दी उन्होंने ये होने वाला है अभी तो आप विद्यार्थी हैं लेकिन ये समय आते आते समय भी बताया उन्होंने ये आते आते आप सन्यासी हो जाएंगे साधु हो जाएंगे आप अच्छा और क्या बोले एक मठ के महंत हो जाएंगे हमने के हम तो सपने में भी नहीं सोचते बोले आपके सोचने से क्या है आपके योग लिखा है आपको आध्यात्मिक जगत का कोई पद मिलेगा फिर बोले कि फिर ये बृहस्पति की दशा पूरी होते होते हो जाए इसके तो बाद शनि की दशा शुरू होगी ये कुछ उठापटक करेंगे शनि महाराज तो आप जिस स्थान पर रहेंगे उस स्थान को छोड़ के आपको भागना पड़ेगा तो वैसे बहुत अच्छी है ऐसी बोले हमने ऐसी ऐसे ग्रह योग हमने देखे नहीं है बहुत विलक्षण योग हैं आपके बहुत अच्छा है कोई घबराने की बात नहीं पर थोड़ा शनि मंत्र का यदि जप कर ले वैदिक मंत्र का तो उसकी संख्या में तो अच्छा रहेगा तो हमने महाराज जी से पूछा भक्तमाली जी से महाराज जी ऐसा ऐसा आचार्य जी कह रहे थे बोले देखो पंडित जी ज्योतियों की के पत्रा में सब ग्रह नक्षत्र भरे हुए हैं राहु केतु शुक्र शनि किसी ने किसी की दशा तो होती ही है चलती ही है उनसे पूछोगे तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे राहु की दशा खराब है केतु की दशा खराब है अच्छा है हमने कहा हमने पूछा नहीं उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे ऐसे बताया बहुत अच्छा है तो हम महाराज जी आप बताएं क्या गया है तो महाराज जी ऐसे सहजभाव से बोले अरे बोले अब शनि के मंत्र का जप करें फिर राहू के मंत्र का जब करें फिर केतु के मंत्र का जब करें जो अच्छा होगा या बुरा होगा वो जो भगवान चाहेंगे सो हो जाएगा चाहे बुरा हो भला हो अब राम राम छोड़ के दस तरह के मंत्र कौन जपे ये कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जपो या मत जपो ये कहा राम राम छोड़ के दस तरह के मंत्र कौन जपे अच्छा होगा सो अच्छा ही होगा बुरा होगा सो भी अच्छा ही होगा इसमें काय किस बात की घबराहट करना राम राम करना कितने मंत्रों का जप करोगे स्वाभाविक बात थी हम पढ़ते भी थे और उतना समय नहीं था कितने मंत्रों का जब करके तो हमारा कुत्साह ठंडा पड़ गया हमने नहीं किया अब उस समय हमने लिख लिया था कि हमको भागना पड़ेगा मुहूर्त ये ये ये समय हो सकता है इस महीने में इन तिथियों में आप भाग सकते हैं तो हमारे मन में भी जिज्ञासा थी कि देखें पंडित जी का ज्योतिष ठीक वही समय आया और मेरे मन में ऐसा तीव्र वैराग्य जगह वैराग्य तो ना पहले था ना अब लेकिन उस समय ऐसा जगह भीतर से थोड़ी सी अशांति आई मैं गए क्या जंजाल में पड़ गए अब एक झटके में निश्चय कर लिया कि अब हमको जाना है छोड़ के और अब ऐसी रहनी से रहना है कि दुनिया हमको पागल समझे यमुना जी के किनारे किनारे चलेंगे राम राम भगवान नाम लेंगे और दूसरा कोई शब्द ही नहीं बोलेंगे किसी के द्वार पर हाथ नहीं पसारेंगे भगवान की इच्छा से कुछ पेट भरने को मिल गया तो ठीक है नहीं मिले तो भी ठीक है यमुना जी तो है यहाँ भी नहीं रहना वृंदावन में भी नहीं रहना यहाँ तो प्रपंच रहेगा आगे चलेगा जहां तक जमुना जी जमुना जी का किनारे ये मन था कि जमुना जी का किनारा नहीं छोड़ेंगे जमुना जी किनारे रहेंगे अब महाराज जी से अनुमति कैसे मिले पहाड़ी बाबा महाराज से गुरु जी से तो मंदिर में पूजा हम ही करते थे हमको तो पक्का हो गया था निकलना है हमको महंती वह सब छोड़ना है तो महाराज जी के यहां सब काम उनसे पूछ के होता था अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते चाहे रोज वही काम करना है हमने कहा महाराज जी आरती की आज्ञा क्या आज्ञा है महाराज जी आरती का समय था तो समझते पूजा करता है अरे बोले बार बार क्या पूछना जाओ जाओ हमने कहा अरे दो बार कह दिया जाओ जाओ हो गई आ गया अब हम ऐसी एक तौलिया लगाए खड़े थे गर्मी का समय था ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं था और एक ही कॉफी थी कुछ नहीं ना कक्ष में गए ना कोई माला झोली उठाई ना पुस्तक उठाई ना जूता चप्पल पहना एक कौड़ी फूटी सीधे तीव्र गति से यमुना जी के किनारे चले गए लेकिन जा नहीं पाए पीछे कोई पड़ गया और फिर अंत में यहाँ से पैदल, पैदल पैदल भाग रहे थे जा रहे थे एक सज्जन मिले जबरदस्ती उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया और बोले आप कहाँ जा रहे हो तो दिल्ली से आपको कहीं टिकट करा देंगे हमने सोचा बनारस में यहाँ के लोग कम जाते बनारस चले जाएंगे एक बार तो बनारस चले जाएंगे कुछ नहीं न एक पैसा पास में न दूसरी लंगोटी नहीं केवल एक साकी थी बस वही पहने थे दिल्ली में जहां पहुंचे वहाँ अचला लंगोटी कपड़ा सब नया आ गया और उन्होंने कहा महाराज इतने जल्दी टिकट तो बनेगा नहीं कुछ दिन आप कुछ कथा सुना दो हमने की कथा क्या सुना तो भक्तमाल जी की मूल पोथी उनके घर में थी बोले करमेती बाई का चरित्र सुना देंगे करमेती बाई का चरित्र सुनाने लगे टिकट लेके आए तो विश्वनाथ जी का टिकट ना लाके अमरनाथ का टिकट लेके आए बोले दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट है वहां से हम लोग अमरनाथ जाएंगे दर्शन करने और सबका मन होगा कि महाराज जी को महाराज जी के साथ चलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा आपको तो शंकर जी के पास जाना है चाहे विश्वनाथ जी जाओ चाहे अमरनाथ जी जाओ चले गए मरना जी है आए और जो समय उन्होंने बताया था उस समय गए लेकिन किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति नहीं हुई भगवान ने दिखा दिया कि एक पैसा नहीं होगा तो भी गाड़ी वाले तैयार खड़े रहेंगे और एक कपड़ा नहीं होगा तो भी कपड़ा मिलेगा भोजन भी मिलेगा और तुम्हारे पास रिक्शा भाड़ा ना हो तो भी हवाई जहाज के टिकट की व्यवस्था हो जाएगी ये भगवान ने दिखा दिया कोई प्रतिकूलता नहीं हुई बढ़िया से अमरनाथ जी का दर्शन वैष्णव देवी का दर्शन सब कर कर आके चले आए और नहीं तो आज तो अब जाना बहुत मुश्किल है उस समय हुआ ऐसा हुआ है आए फिर बाद में पूज्य गुरुदेव शिव महाराज जी के निकट आ गए महाराज जी तो बड़े दुखी थे प्रसन्न हो गए हमारे आते ही प्रसन्न हो गए स्वप्न में आकर महाराज जी बोले ए बहुत भटक लिया आ जा सब जगह हो आया आ जा मैं वृद्ध हूं आ जा ऐसे कहा उन्होंने स्वप्न में तो फिर हमारा वहां से और कहीं जाने का विचार था वो बंद हो गया फिर हम महाराज जी के चरणों में आ गए उनकी कृपा प्राप्त हुई फिर हम आचार्य जी के पास ज्ञान वाले आचार्य जी के साथ उनको मैंने बताया मैंने कहा महाराज आया तो सही ज्योतिष का योग तो आया लेकिन कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ तो हंसने लग गए बोले हाँ भगवान के शरणागत जो जीव हैं उनका कभी अनिष्ट नहीं होता है अच्छा ही होता मंगल होता है अच्छी बात ये उन्होंने तो ये अनुभव की बात आप नाम मात्र के लिए भी भगवान के हो जाओ तो अनुकूल तो अनुकूल है ही है प्रतिकूल परिस्थिति भी आपके लिए भजन सत्संग को देने वाली होगी आपका कुछ भी मिलेगा नहीं और भगवान के शरणागत आप नहीं है तो प्रतिकूलता तो प्रतिकूल है ही है आत्महत्या कर लेते हैं लोग प्रतिकूलता में खाने क्या क्या नहीं कर लेते ज्यादा प्रतिकूलता आती तो और अधिक दुर्व्यसन हो जाते हैं ऐसा होता कि नहीं होता दिमाग तो भजन में लगना नहीं है तो उठ पटंग कामों में लग जाते हैं इसलिए भैया नाम का आश्रय लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बाम विधाता है वो भी नाम का आश्रय लेने से दाहिना हो जाएगा और जो अभाग है भागत अभाग तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा और अनुरागत विराग भाग जागत आलसी तुलसी हुसे निकाम को कहते महाराज अभाग्य भाग जाता है और कैसा हो जाता है अनुरागत विराग वैराग्य से प्रेम करने लगता है और कहते दूसरी जगह खोजने कहा जाओगे तुलसी जैसे निकम में आलसी का भाग्य कितना जग गया हमको देख लो हमारे जीवन को देख लो शत्रु सेना भी रक्षक बन जाती है हितकारी बन जाते हैं धारी धाई धारी फिर गुहारी हितकारी हो तो जो शत्रु है जो जानी दुश्मन होते थे वे तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाले हो जाएंगे यदि तुमने राम नाम का आश्रय लिया तो और आई मीच मिटत जपत राम नाम को रामनाम के जब से आई हुई मृत्यु भी मिट जाएगी आई हुई मृत्यु चली जाएगी होशियारपुर पंजाब में है वहां के एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे पूज्य पंडित श्री अमृतानंद भ्रगुशास्त्री भगु संहिता के बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने अपने भ्रगु का विचार किया और अपनी मृत्यु का निश्चय कर दिया कि अमुक समय मेरी मृत्यु हो जाएगी बहुत से संतों को बुलाया और कहा बस अब आपको आशीर्वाद दो कि हमारा परलोक सुधर जाए हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरू भाई काका गुरू परम पूज्य श्री करूणाधान वाले महाराज जी परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज वो भी उस जमात में थे उन्होंने कहा पंडित जी भृगु संहिता की बात तो झूठी नहीं है राम नाम की इतनी महिमा है कि मृत्यु टल जाएगी और आयु बढ़ जाएगी पंडित जी बोले ये बात बाबा आपकी हमारी समझ में नहीं आई हमने आज तक जो कहा है सोचा है वो एकदम पत्थर की लकीर है वज्र की लकीर है राम राम करके छठ ठीक है तो आप बताओ हमारी कैसे उम्र बढ़ेगी बोले सब ज्योतिष का काम छोड़ो आप राम राम करो उन्होंने समय बता दिया था इतने समय में हम चले जाएंगे और संतों की जमात गई थी मानसी का पाठ करने वो तो लौट आये करुणाधान वाले महाराज जी रुक गए और एक कक्ष को मिल गया आप आराम से वहाँ रहते अपने प्रेम से बनाते पाते भजन करते पंडित जी ने भी ज्योतिष का काम छोड़ के राम राम करना शुरू कर दिया सत्य घटना सुना रहे हैं आपको और जो उन्होंने भृ संहिता के अनुसार मृत्यु का समय आया था उसमें वो थोड़े अस्वस्थ हुए और लगा कि बस ये गए और ऐसा कहो कि वो आई हुई मृत्यु लौट गई और वे फिर ठीक हो गए महाराज जी वहीं थे करुणाचंद वाले महाराज जी वहीं थे अरे पंडित जी नाटक मत करो मरने का बैठ जाओ बैठ गए उठ के ठीक हो गए इसके बाद तो वो पूज्य करूणाधान वाले महाराज जी के चरणों में ऐसे समर्पित हुए बोले अब आपने नया जीवन राम नाम में दिया है अब रॉब रॉब करेंगे इस घटना के कम से कम हमें पता नहीं लेकिन कम से कम दस वर्ष तक वो जीवित रहे कितने वर्ष और जब भगवत धाम गए तो ऐसे गए कि जैसे कोई गाजे वाजे से जाता है स्नान करके सुंदर श्वेत धुला हुआ वस्त्र पहन के चंदन लगा के भगवान की प्रसादी माला पहन करके रसगुल्ला का भोग लगाया ठाकुर रसगुल्ला खा करके बोले अब हमारा काम पूरा हो गया राम राम राम राम, राम ऐसे बोले पधारे नाम लेते हुए पधारे उनकी गृह पूजिया माताजी श्री स्नेह लतागु शास्त्री जी आज भी विराजमान है हमारे प्रति बड़ा वात्सल्य भाव है उनका और वे माताजी संत माता ही हैं भारतवर्ष के बड़े बड़े संत उनको माता के जैसा आदर ही देते हैं वस्तुतः वो माता है बहुत भजन करती हैं वो भी खूब नाम जप करती हैं बहुत दिव्य माताजी तो आई मीच मिटत जपत राम नाम को तुलसीदास महाराज कह रहे हैं आई हुई मृत्यु भी राम नाम के प्रभाव से मिट जाती है कितने ऐसे साधक मिलेंगे जिनकी रेखा के अनुसार जिनके जन्मांग के अनुसार उनकी आयु समाप्त है अब फिर भी जी रहे हैं कैसे जी रहे हैं बोले राम नाम की कृपा से जी रहे हैं संत सदगुरु की कृपा से जी रहे हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की पिताजी अपनी ओर इशारा कर रहे हैं इनकी भी ज्योतिष के अनुसार तो ऐसे ही है ज्योतिष के अनुसार तो अब तक विराजमान नहीं रहना चाहिए लेकिन राम नाम की महिमा से गुरुजनों की कृपा से हम सबको उनका मंगल में दर्शन हो रहा है तो आई मीच मिटत जपत राम नाम को आई हुई मृत्यु भी राम नाम के जब से मिट जाती है बोलो राम नाम महाराज की जय जय जय राधे इतना सुंदर प्रकरण है कि हमको छोड़ा भी नहीं जा रहा है और कहा भी नहीं जा रहा है क्या करें बताओ आप बताओ घड़ी तो कहती है कि अब छह बज गया है थोड़ा सा और कह देते हैं ना नी आधरो जड़ धिररो अध जड़ जारोवन यान उपराज देखिए आंधरो एक अंधा मुसलमान जवन माने मुसलमान अधम कर्मों से अधम होता है कर्मों से ही उच्च होता है ऊटपटांग खाओगे पियोगे तो अधम ही होगे, गए ऊटपटांग काम करोगे तो अधम ही होगे, गए अधम अंधा बूढ़ा जरा जवन बूढ़ा यवन जड़ जा रहा था अंधा था ऐसी लकड़ियां टेक टेक के टे जा रहा था तब तक एक सुअर का बच्चा निकला आपने देखा होगा सुवरिया चलती उसके पीछे उसके कच्चे बच्चे चलते हैं तो वो चिल्लाते हुए क्यों व्यू करते हुए चलते हैं बच्चे अब वो भागते हैं तो फिर किसी को नहीं देखते वो बीच में से निकल जाते हैं तो उस सुवरिया के बच्चे ने उस अंधे मलेश्छ को जो जरा जबन था बूढ़ा था उसको ठोकर मारी ठोकर मारी नहीं मतलब ठोकर मारते हुए वो निकला तो उसका बैलेंस बिगड़ गया लठिया गिर गई वो गिर गया बड़ी जोर से गिरा तो अंधों को स्पर्श का बड़ा ज्ञान होता सुवर ने हमको मारा ये उसे पता चल गया तो सुवर को वो सुअर नहीं बोलते हैं हराम बोलते हैं सुवर नहीं बोलते सुअर को हराम बोलते हैं तो सूकर के सावक ढका ढकेले मग में सुकर के सावक ने उसको मग में रास्ते में ढक्का दिया तो गिरे ही हरी हराम हो हराम हन्यो उस मृक्ष ने कहा अरे हराम मार दिया हराम मार दिया हराम मैंने हराम मने सुअर ने मार दिया और ऐसा कहते कहते उसके प्राण निकल गए तो मार दिया हराम वो तो गाली दे रहा था पर हाथ और कष्ट में मान लिया गया और राम ये राम नाम का राम जी का संबोधन हो गया ये गुणाक्षर न्याय से वो उसको लेने आए थे भयंकर जंदु तैसी मरने का विधान था उसका लेकिन मार दिया हराम मार दिया हराम ये उसके मुंह से निकला और भगवत पार्षद आ गए और विमान में बिठाकर उसको भगवान के धाम को ले गए हाय हाय करत परिगो काल फग में काल के फंदे में पड़ गया तुलसी विशोक है त्रिलोकपति लोक गयो वो विशोक शोक रहित होकर के भगवान के नित्य वैकुंठ में गया नाम के प्रताप बात विवित है जग में नाम के प्रताप से वो भी भगवान के धाम को चला गया अब अंतिम बात कह रहे हैं क्या कह रहे हैं सोई राम नाम जो तने तो जन सोई राम नाम जो सने तो जन का मैं कहीं कहीं ऐसे राम नाम को जो प्रेम सहित हरि नाम जपता है स्वाद ले लेकर जैसे कोई लालची आदमी मिठाई खा खा के स्वाद ले लेके मिठाई ले एक महात्मा थे सुदामा कुटी के कुठारी जी बड़े प्रेमी महात्मा थे बड़े भजनानंदी थे पर विनोदी स्वभाव के थे तो श्री बिपिन बिहारी दास जी महाराज वो जब केला का मौसम चलता था ना केला की ऋतु तो केला की ऋतु में रोज शाम को ब्यारू में केले की पके हुए केले की खीर बनाते थे इतनी जोरदार बनती है इतनी जोरदार बनती कि हम आपको बता नहीं सकते गिरा अनन नैन बिनबाने ऐसा समय इतनी स्वादिष्ट खीर बनती है कि आप जिह से उसका अनुभव कर सकते हैं वर्णन नहीं कर सकते तो कभी कभी हमको भी आग्रहपूर्वक बुलाते थे हम भी जाते और उनको कुठारी जी को भी बुलाते तो एक खीर थी कम एक कटोरी मिली एक, एक कटोरी सबके हिस्से में आई तो कुठारी जी ने क्या किया मुंह में लेके बहुत देर हो गई तो उन्होंने कहा क्या हो गया भीतर क्यों नहीं जाना ना बाहर ना भीतर क्या बात फिर तो धीरे धीरे धीरे धीरे बोले बाबा बात ये है कितनी बढ़िया खीर बनाओ तुम और नार के नीचे सटते चली जाए फिर स्वाद नार के नीचे पतो ही जाए पड़े स्वाद है तो मोहड़े में भर के साथ ले रहे हो धीरे धीरे नार के नीचे ले जा रहा हूं जैसे अभी तो लौकिक एक दृष्टांत है अमृत का या दूध की खीर का सच्ची बात यह है श्री हरिनाम से मीठा और क्या हो सकता है इससे अधिक मीठा कोई हो सकता है दूसरा मीठा खाओगे तो मीठा खाना बंद हो जाएगा और ये मीठा चाहे जितना खाए चले जाओ बंद होने वाला नहीं है और मीठा से तो रोग बढ़ेगा और इस मीठे से भवरोग का भी समन हो जाएगा हरी, हरी नाम सबसे अधिक मीठा मधुराति मधुर सुमिष्ठाति सुमिष्ट नाम है पर इसकी मिठास का स्वाद मिल जाए महाप्रभु जी ने क्या कहा दर्पण मजनम भवदावागमिर्वापण श्रेय कैरवचंद्रिका विचरण विद्या बूजीव आनांदाबुर्धनम और कैसा प्रतिपदम पूर्णातास्वादनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वाद प्रतिपदम प्रत्येक मात्रा प्रत्येक अक्षर पर परिपूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला है सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण सं इसलिए प्रातःकाल उसके ही जिहुआ को सावधान करना चाहिए हे जिहुए रससा रजे सर्वदा मधुर प्रिय नारायणा क्षतियूषम शिवजिहुए करम हरि जिहुआ तू रस के सार तत्व को समझती है आज मैं तुझे रस का सार तत्व तो बतला रहा हूँ श्री नारायण नाम से अधिक मधुर मीठा और कुछ भी नहीं है हरि जिहुआ तू हरि नाम का मधुर अमृत भी राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का अमृत यही सबसे श्रेष्ठ है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय नाम की मधुरता रूप की मधुरता लीला की मधुरता धाम की मधुरता इससे बढ़कर कुछ नहीं श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं हमने भैया ये कहा था नाम से ही रूप और नाम से ही लीला और नाम से ही धाम तो श्री जयदेव जी कह रहे हैं बड़ा तो प्यारा श्लोक है गीत गोदन ये लीला की मधुरता है ये किसकी मधुरता है लीला की मधुरता साध्वी माधिक चिंता न भवती भवता शरकरे कर कशाति द्राक्षे द्रक्ष्य ममृतमृतमी क्षीरनीरम से मृंद कृंदरधरणि तलमल गंति भाव सारस्वतमिह। जय देवस विश्व बचा कहते जब तक जयदेव की मधुर श्री रसकेली जो श्री राधा माधव की नित्य निकुंज की लीला है नित्य रसकेली है वो लीला का मधुर रस जब तक इस धरती पर है तब तक दूसरी चीज इस रस के आगे मीठी नहीं हो सकती अरे मधु माधवी मधु तो जानते न शहद कितना मीठा होता है अरे मधु अब तू चिंता न कर अब तुझे कोई चाटेगा नहीं साध् माधवी चिंता न भगवत तू डरे मत चिंता न कर के लोग सब देखो हमें चाटे जा रहे हैं दवाई के संग तो अलग पंचामृत में तो अलग शहद तो सहदे ही है सब चाटे चली जा रही दुनिया अब तुझे कोई नहीं चाटेगा साध्वी भी माध्यिक चिंता तो शहद तो अलग हो गई शक्कर आई अरे बोले हम हैं हमारे बिना कोई मिठाई नहीं बन सकती चाहे जलेबी बनाओ चाहे बूंदी के लड्डू बनाओ चाहे मगध के लड्डू बनाओ चाहे बेसन के लड्डू बनाओ और चाहे मालपुआ बनाओ कुछ भी बनाओ शक्कर तो चाहिए मिठाई के लिए शक्कर चाहिए खीर बनाओ तो और मीठे के बिना कैसी होती है हमने अनुभव किया एक ब्राह्मण देवता भोले भाले मध्य प्रदेश के उनको किसी ने कह दिया कि महाराज जी का मीठा तो बिल्कुल बंद हो गया उन्होंने बड़े प्रेम से रबड़ी बनाई दूध की घर में देसी गई आखिर और रबड़ी में शक्कर नहीं डाली अब हम उसको पाए तो हमको कैसा लगे ऐसे लगे कीचड़ खा रहे हैं ऐसे लगे लगा हुंदेली में कहते गिलारो ऐसे लगे ये और ज्यादा दूध की रबड़ी होती तो उसमें कुछ थोड़ा सा खारापन दिया जाता वो मीठे से ही दूर होता है थोड़ा खारा भी लगे मैंने ये क्या चीज है भाई पंडित जी क्या बनाया रबड़ी बनाई रबड़ी? रबड़ी ये रबड़ी तुम्हें धारो रो तुम्हें काम नहीं खाएंगे क्यों भाई इसमें तो स्वाद ही नहीं है बोले महाराज हमको किसी ने कह दिया कि आपकी शक्कर बिल्कुल बंद हो गई तो हमने शक्कर नहीं डाली तो हमें महत्व का पता चल गया कि शक्कर के बिना रबड़ी भी ऐसी लगती जैसे गीली कीचड़ हो। शक्कर इचलाते हुए आई बोले मेरे बिना कोई व्यंजन नहीं बन सकता जयदेव जी कह रहे हैं सरकरे करकसासी अरे शक्कर इस नाम रूप लीला के रस के आगे तू करकस है बजरफुट के जैसी है ते तेरे तेरा कोई महत्व नहीं है शरकरे करकसासी दाख आई दाखे दृक्ष अरे दाख अब अब तुझे देखेगा ही कौन इस गीत गोविंद की रसकेली के आगे तुझे कौन देखेगा अमृत मृत अंत में अमृत इछलाता हुआ आया कि मैं तो स्वर्ग का अमृत हूँ मुझसे बड़ा और क्या हो सकता है कहते अरे अमृत तू भले ही देवताओं की दृष्टि में अमृत हो पर इस रस के आगे तू मर गया है अमृत मृत अरे अमृत तेरी मृत्यु हो गई इस रस के आगे तेरा कुछ नहीं है तू मरे मुर्दे के जैसा है अरे क्षीर दूध तू इस रस के आगे नीर हो गया तेरा रस चला गया तब विषयी पुरुष आए विषयी पुरुषों ने कहा कहीं रस नहीं है कामनी के अधर में रस है तो महाप्रभु जी कहते हैं कि धर धरणी कलम अरे अधर सुधारस तू तो पाताल में चला जा इस रस के आगे इस विषय का जो रस दुर्भाग्य के कारण वासना वासित अंतकरण के कारण जो रस जैसा लगता है वो विषही है ये तो पाताल को ले जाने वाला है नरक को ले जाने वाला है अब तू करुण क्रंदन मत कर अब तेरे कोई अस्तित्व रस आगे नहीं कौन गीत गोविंद की लीला का रस तो नाम रूप लीला की मधुरता इस मधुरता से श्रेष्ठ कुछ नहीं है अयोध्या कांड में नाम अजामिल से खल कोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़े जो सुमिरें गिर मेरु शिला अजाकुर बार भी बाढ़े कहते नाम के आश्रय से संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का श्री राम नाम ने उद्धार कर दिया और नाम के स्मरण मात्र से सुमेरु के समान जो गुरुतर वजन वाले पर्वत पत्थर के कण हैं वे भी और बढ़ा हुआ समुद्र सुमेरु के समान पर्वत उनके लिए पत्थर के छोटे टुकड़े जैसे हो गए नामाश्री लोगों के लिए और समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो गया गाय का खुर तो सब जगह उदाहरण दिया है लेकिन अजाखुर बार भी बाड़ी अजाखुर यहां बकरी के खुर बकरी का खुर कितना बड़ा होता है इतना सा एकदम छोटा उसके जाको नाम लेते ही सुखेत हो तो ऊसरो नाम लेने से उस ऊसरो सुखेत हुए ऊसर भी उपजाऊ हो जाता है साहिब कहा जहान जान की सुसो सुजान सुमरे कृपाल के मराल हो तो खूसरो कहते महाराज नाम लेते हुए बंजर उपजाऊ हो जाती है अर्थात जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति की खेती नहीं होती है ऐसा जीव भी हरिनाम का आश्रय ले तो उसके हृदय रूपी खेत में ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंकुर होने लग जाते हैं और इतना ही नहीं उन जानकी पति श्री रघुनाथ जी के समान सुजान स्वामी संसार में कौन है सुमने कृपाल के मराल हो तो खूसरो।, खूसरो माने उल्लू उल्लू भी जिनका स्मरण करने लगे तो हंस बन जाता है बोलो भक्तवत्सल भक्त भगवान की उल्लू जैसे जीव भी हंस बन जाते हैं हंस नहीं परम हंस बन जाते हैं और उत्तरकांड में ही हाँ बस एक कवित कह के आज पूरा कर देते हैं और फिर शेष चर्चा हम कल करेंगे राम बिहार महाराज ऐसी बिगड़ी सुधरी कवि को तो पिलू राम बिहार महरा जको ऐसे सुधरी कभी को तो पिलू नाम नहीं थे गिखी गा हजामिल की चल गए चल चल नाम से गजती गापी हजामिल बड़े पोत माजो बजाय रही पति पाण्डू बजे नामक पाप बड़े पोतो माधो बजाए रही पति पाण्डो बाप भलो अज हु यही प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। ताको भलो अजहु तुलसी यही प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। ताको भलो अजहु तुलसी प्रीति प्रतीति है आप भर दुखी संस्कृत कवि कोकिल वंदे वाल्मीकि कोकिलम कवि कोकिल श्री आदि कवि महर्षि वाल्मीकि पहले राम राम नहीं जपा पहले मरा मरा जपा और उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भेद ब्रह्म समाना उनकी सुधर गई नाम से गजेंद्र की बन गई नाम से गणिका की बन गई अजामिल की चर्चा चल गई कौन भागवत का वक्ता है जो अजामिलोपाख्यान कहे बिना आगे बढ़ जाए बोले अजामिल की तो चर्चा ही चल गई, हम सब अजामिल की चर्चा करते हैं और नाम प्रताप बड़े कुसुमाज बजाए रही पति पांडु बधि थी दुष्ट कौरवों का समूह इकट्ठा था और उनके बीच में अशुद्ध अवस्था में रजस्वरा अवस्था में एक वस्त्र धारण करने वाली द्रौपदी के केस पकड़कर घसीट कर लाया गया पर नाम के प्रताप से उसको समाज में भी पांडुबधी द्रौपदी की बिगड़ी बन गई ठाकुर जी ने वस्त्रावतार ग्रहण करके द्रौपदी की सील की रक्षा कर ली केवल श्रीकृष्ण द्वारिका वासन कह करके पुकारा और भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया गोस्वामी जी कहते ताको भलो अजहू तुलसी जही प्रीति प्रतीति है आकर दूखी उसका भला आज भी है जिसको दो अक्षरों के प्रति प्रीति राम प्रीति भी है प्रेम भी है और प्रतीति माने विश्वास भी है उसकी बिगड़ी बन जाएगी इस प्रकार से और और भी कई जगह उन्होंने एक एक दो दो पंक्तियां कही है एक जगह वे कहते हैं ई सुना गने सुना दिने सुना धने सुना सुरेश सुर गौर गिला पति नहीं जपने तुम्हारे ही नाम को भरोसो भवतारे को बैठे बैठे जागत बागत सोई जपनो विलक्षण वाचक कविता वाली उत्तराकांड अठहत्तर संख्या कविता कहते अब हमें सब छोड़ के राम राम करना है, तुलसीदास करना मुझे शिव शिव नहीं जपना मुझे गणेश गणेश नहीं जपना मुझे सूर्य को भी नहीं जपना मुझे कुबेर को भी नहीं जपना इंदिरादी देवताओं को भी नहीं जपना गौरी को भी नहीं जपना ब्रह्मा जी को भी नहीं जपना क्यों बहुत ध्यान से सुने क्या शिव जपना निषेध है क्या गणेश जी का स्मरण करना निषिद्ध है क्या सूर्य कुबेर इंद्र गौरी ब्रह्मा इनका स्मरण करना निषिद्ध बिल्कुल निषिद्ध नहीं है इनके नाम के स्मरण की भी महिमा है भागवत जी का श्लोक है भगवती सती कह रही है यद्यक्षरम नाम गिलेरी तंद्रनाम सकृत प्रसंगा दगना सुहांस पवित्र कीर्तिम कमल शासनम भवा नहो दृष्टि शिवम शिवे तरा भगवती सती कह रही हैं कि जिनका दो अक्षर का नाम शिव प्रसंग कोई जिह्वा से उच्चारण कर ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसी पवित्र कीर्ति अलंग शासन वाले भगवान शिव से द्वेष करना तुम्हारे जैसे ही अज्ञानी जीव का कार्य हो सकता है बड़ी महिमा है यहां कोई देवी देवता के नाम जपने का निषेध है उनकी निंदा कर रहे हैं निंदा नहीं कर रहे वो कहना यह चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि अब ये सब देवता जिसको जपते हमें उसको जपना है शिवजी शिव जी क्या जाते हैं राम राम राम राम, राम। गणेश जी क्या जाते हैं राम राम राम राम सूर्य नारायण क्या जाते हैं राम राम राम राम कुबेर क्या जाते हैं राम राम राम राम इंद्रादेव का क्या जपते? राम राम राम राम गौरी क्या जपती है बोले राम राम ए ती रामे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्ल्यम राम नाम बन ब्रह्मा जी क्या जपते हैं बोले राम राम जपते हैं बोले जब सभी राम राम जप रहे हैं तो हम सबका अलग अलग नाम क्यों जपें एक का जपेंगे दूसरो मुंह फुलाए लेगो फुलाए लेगा कि नहीं हमारा तो जपो ही ना है जप और जो जिसको सब जप रहे हैं उसी को जपने लग जाएंगे तो अलग अलग सबको मनाना नहीं पड़ेगा एक को मनाने से ही सब बन जाएंगे अभी हमने कहा था ना एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए इसलिए केवल नाम के लिए जीवन समर्पित कर दो। क्या बढ़िया बात गले से नीचे उतर जाए बस बात इतनी सी है तुम्हारो नाम को भरोसो भव तारीबे को आपके नाम का भरोसा है इसलिए उठे बैठे बैठे उठे जागत बागत सोए सपने इसलिए उठते बैठते जागते घूमते सोते स्वप्न देखते बस हर समय हमें तो आपके नाम का भरोसा है जाप की ना तप खप कियो ना तमाई जोग जाग ना विराग त्याग तीर्थ ना तन को भाई को भरोसो ना खरोसो बैर बैरी हु बलु अपनो ना हितु जननी ना जनक को लोक को ना डर परलोक को ना सोच देव सेवा ना सहाय गर्भधाम को ना धन को राम ही के नामते जो हो ला गए ऐसोई स्वभाव कच तुलसी के मन को उत्तराखंड के सतहत्तरवें छ में कवितावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने जप नहीं किया तपस्या भी नहीं की मुझे योग यज्ञ वैराग्य त्याग और तीर्थाचन की भी मुझे इच्छा नहीं है मुझे भाई का भी भरोसा नहीं है और बैरी से भी मेरी तनक भी शत्रुता नहीं है अपने नाम का भी मुझे मुझे अपना बल नहीं है और माता पिता भी अपने हितैषी नहीं हैं इस लोक का भी हमें डर नहीं है और परलोक का हमें शोक नहीं है देव सेवा का बल मुझमें नहीं है मुझे न मेरे पास धन है न मेरे पास धाम है न मेरे पास गर्व है धन और धाम से ही गर्व होता है आप विचार कीजिए सम्राट अकबर जिनके चरणों में नतमस्तक हुआ हो तुलसीदासी के चरणों में जिनके मित्र तोडरमल कितने बड़े रईस हो, हो उस जमाने के और उन तुलसीदास ने एक भी मठ मंदिर आश्रम नहीं बनाया आप सोचो कैसा त्याग वैराग्य होगा उनका बड़े ऐसी बड़ा मठ बना देते आचार्य पीठ द्वारा चार पीठ में कुछ नहीं बनाया कहते हमारे पास न एक फूटी कौड़ी है न मेरे पास रहने की जगह है कभी कहीं रह गए कभी कहीं रह गए अनिकेत अमानी भाव से तुलसीदास ने जीवन व्यतीत किया अब कहते हैं तब तुम्हारा होगा क्या तुमने न कुछ कमाया न तुमने रहने के लिए दो हाथ जगह बनाई क्या होगा तुम्हारा बोले राम नाम के भरोसे जो होगा सो अच्छा ही होगा ऐसा हमें विश्वास है यही हमारे मन को अच्छा लगता है और महाराज जी एक जगह तो उन्होंने कहा है कि सब भरोसे छोड़ के नाम के भरोसे हो जाओ मैं गारंटी देता हूं भगवान को तुम्हारा भला ही करना पड़ेगा तुम्हारा बुरा भगवान भी नहीं कर सकते कहते न भगवान तो क्या नहीं कर सकते बोले भगवान बुरा नहीं कर सकते राम राम करो भगवान की भगवत्ता ही ठंडी पर जाएगी राम राम करने वाले का भगवान भी बुरा नहीं कर सकते आप लोग कहेंगे उदाहरण दीजिए एक कथा प्रसिद्ध है ना काशी नरेश वाली कथा याद है कि नहीं काशी नरेश को कह दिया कि तुम विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना वो तो ठाकुर थे तुम ठाकुर काशी नरेश तुम क्यों प्रणाम करोगे छत्री थे वो तो उन्होंने नहीं किया बड़े दरबार में नार जी की लीला विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा भरी सभा में हमको प्रणाम नहीं किया सबसे कठिन जाति अपमान उन्होंने राम जी से कहा कि आपके दरबार में बहुत अनुचित बात है क्या वही सभा में तो वंदनियों का वंधन करना चाहिए मुझे कोई वंदन की भूख नहीं है पर काशी नरेश ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया सबको प्रणाम किया आपको प्रणाम किया मैं वहीं बैठा था मेरी तरफ हाथ तक नहीं जोड़े राम जी गुरु अपराध से क्रुद्ध हो गए तुरंत तो राम जी ने तीन वाण सर्कत से निकाल के रख लिये बोले कल सूर्योदय नहीं देख सकता है काशी नरेश मैं उसे दंडित करूंगा अब महाराज विश्वामित्री जी तो राजी हो गए और काशी नरेश की तो हवा खिसक गई तो तुम घोष उड़ गए उनके अरे बोले नारजी आपने क्या किया बोले अब तो जो होना था सो हो गया तुम चिंता मत मतलब तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं हम उपाय बताते हैं क्या बोले तुम सीधे हम ले चलते तुमको अंजनी माता के पास चलो हनुमान जी बड़े मातृभक्त हैं वो तो माता जी की आज्ञा राम जी की आज्ञा के जैसी ही मानते हैं तो बस माता जी बड़ी बात शल्यमयी चरण पकड़ के रोने लग जाना अब एक ही शब्द बोलना त्राही माम रक्षमाम और कुछ मत बोलना क्या हुआ क्यों हुआ क्यों त्राही माम इसका रहस्य मत बताना वो तो सब हम बता देंगे लेकिन तुम तो केवल शरण पकड़ के रोना बस इतना ही कहना त्राही माम पाही माम रक्षमाम मातेश्वरी ये लीला दिखा सकते हैं बढ़िया लीला है ये नाम महिमा की बहुत अच्छी लीला है आप दिखा सकते हैं पिताजी चाहें तो लिख सकते हैं इस तो लीला को बढ़िया से लीला करने योग्य लिखी जा सकती है लीला बहुत अच्छी लीला तो चरणों में प्रणाम किया चरण छोड़ो भाई चरण छोड़ बोले नहीं ताईमाम पाई माम रक्ष्म तो माता ने कहा अबे हो जाओ अब त्राईमाम पाईमाम मैं और अधिक नहीं सुन सकती हो जाओ तुम्हारा इस ब्रह्मांड में कोई अनुष्ट नहीं कर सकता बताओ तुम्हारे इतने दुखी होने का क्या कारण है अब नारद जी वो तो रो रहे तो नारद जी ने बीणा बजा के सब बता दी ऐसा हुआ ऐसा और कुछ चक्कर में पड़ गई राम जी अनंत कोच ब्रह्मांड नायक सर्वे अब कैसे होगा? बोले कवन सुज कठिन जग मही जो नहीं हो हनुमान जी सब कर आज मंगलवार है आज मंगल है कितनी बोलो तो हनुमान जी महाराज बोले ठीक है हनुमान जी आएंगे अभी बस हनुमान जी को कहते ना सब बात बन जाएगी माता जी का हनुमान को तो मैं कह दूंगा हनुमान जी बचा लेंगे जैसे ही हनुमान जी ने आकर माता जी को प्रणाम रोज आते प्रणाम करने माता जी प्रणाम राम जी सो गए इसके बाद हनुमान जी माता जी के पास पहुंच पवन पुत्र तो है ही एक क्षण में पहुंच गए माता जी की थोड़ी चरण सेवा करते हैं कुछ राम नाम सुनाते कथा सुनाते तब वहाँ से आते हैं माताजी प्रणाम किया अब माताजी उदास क्यों बोले कुछ मत पूछो बहुत दुखी हैं हम भी सर ऐसी क्या बात है बोले पहले वचन दो कि तुम हमारे दुख को दूर अरे माताजी, आपका तो प्राण देकर आपके दुख को कष्ट को मैं दूर करूंगा बोले मैंने एक शरणागत को अभयदान दिया है उसका बाल बांका नहीं होना चाहिए कौन है वो बुलाओ भैया घटना तो हनुमान हनुमान जी ले लगा माता जी बड़ा धर्म संकट है मेरे इष्ट आराध्य श्री रघुनाथ जी ने तीन वाहन निकाल के रख लिए है एक रात की उम्र बची है सूर्योदय होते ही जैसे आराम हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे ऐसे कैसे बोले अब ये तुम जानो तुम्हारा तुमने हमको वचन दिया है अब मैंने उसको वचन दिया है भय देने का तो मेरे वचन की रक्षा करना मैंने इसको वचन दिया इस वचन की रक्षा करना और हमने तुमने जो हमको वचन दिया उसकी रक्षा करना ये तुम्हारा धर्म है तुम जाओ कैसे करोगे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम ऐसे ही हो मुफत में बन जाओगे बुद्धिमतां वरिष्ठम ज्ञानी नाम हनुमान जी बोले अब क्या करें तो मान लो आपसे मदन मोहन जी को संकट है उदाहरण दे रहे हैं आपसे मदन मदनमोहनजी को संकट है और झाजी आपसे बहुत अधिक बलवान है मान लो तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं कि आपके द्वारा प्राप्त संकट से झाजी मदन जी को बचा लेंगे ऐसा हो जाएगा कि नहीं तो हनुमान जी ने यही विचार किया कि राम जी के नाम में रामजी से अनंत गुणित शक्ति है तो राम नाम इस राजा को बचा लेगा हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए राम जी के नाम की महिमा अरे बोले बस माता जी आप भी प्रेम से सो और यह भी प्रेम से आनंद से विश्राम करे बस सवेरे जो हम कहीं सो काम इसको करना है बिल्कुल ठीक तुम भी सो जा डरो मत रात बीतेगी सुबह ही मर जाओ कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा और सरयू किनारे संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं अयोध्यावासी इकट्ठे हैं आकाश सिद्धों से देवताओं से खचाखच भरा है आज काश नरेश का फैसला होने वाला है विश्वामित्र जी वहीं खड़े हैं वशिष्ठ जी वहीं हैं और हनुमान जी ने चेला पढ़ा दिया क्या पढ़ाया हनुमान जी ने काश नरेश को कहा कि राम जी जैसे ही पहला बाण उठावे तो कहना राम राम राम राम राम राम राम, राम। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पूरे भाव से राम राम का कीर्तन करना और शरीज जी में नहाया बढ़िया तिलक विलक लगाए और प्रेम से कीर्तन करने लगे काशी नरेश शरीर जी में खड़े होके रामजी ने कहा तुम कितने नाटक बना लो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं हमने प्रतिज्ञा की है तुरंत रामजी ने एक बाण उठाया अब नाम जापक की नाम ही रक्षा करता है तो राम नाम कवच बन गया काशी नरेश का और रामजी का अमोघ बाण राजा के निकट आकर छुआ भी नहीं लौट के फिर तर्कस में आ गया हा हाँ कार मच गया रामजी का बाण कभी लौट के तर्क क्या हुआ रामजी बोले अभी कुछ नहीं दूसरा बार उठाया अब की बार जरूर समाप्त कर देंगे तुम्हें बोले महाराज अब क्या होगा बोले अब दूसरा मंत्र तो सीता राम राम राम सं कीर्तन से किशोर जी की ताकत और लग गई दूसरा भी लौट आया अब तीसरा बाण रामदीला अब जरूर मार देंगे बस सूर्योदय होने वाला है सूर्य की पहली पहलीकरण पड़ती तीसरे बाण से तुम्हारा काम रोज काम तमाम हो जाएगा अब वो घबरा बोले महाराज एक मंत्र दो मंत्र का अब तीसरा कोई मंत्र बताओ हाँ तीसरा मंत्र है सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, धरती ढगमगाने लगी समुद्र क्षुद्ध होने लगे आकाश से तारे टूट टूट के घिरने लगे दिशाओं में अग्नि लग गई महाप्रलय होने वाला है जैसे हाहाकार मच गया उसी समय ब्रह्मा जी शंकर जी सब आ गए नारद जी भी आ गए बोले महाराज राम जी का तीसरा बाण भी व्यर्थ हुआ तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है उनकी मर्यादा चली जाएगी उनकी प्रतिज्ञा की मर्यादा चली जाएगी और यदि नाम तीसरे बाह ने काशी नरेश का अनिष्ट किया तो युगल नाम और साथ में परम भक्त हनुमान जी के नाम की मर्यादा मिट जाएगी महाराज नाम की मर्यादा भी रहनी चाहिए और आपके आपकी भी मर्यादा रहनी चाहिए राम जी बोले कोई बात नहीं हम तो गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो सब ठीक है तो गुरु जी के अपराध का दंड दे रहे थे नारद जी ने बस चेला अब अव, अवसर है सीधे पड़ जाओ विश्वामित्र बाबा के चरणों में अब तो काश नि लंबे पर गए बोले गुरु जी त्राही माम मेरी कोई गलती नहीं एक गुरु जी ने जो पाठ पढ़ाया था वैसा मैंने अभिनय किया अरे नारद जी तुम्हें झगड़ा लगा रहे थे नारद जी बोले हम झगड़ा लगाने वाले नहीं हम संसार का झगड़ा मिटाने वाले हैं हम सबको ये बोध कराना चाहते थे कि रामजी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परास्पर पर, पर, पर ब्रह्म अवश्य है पर इनके नाम की महिमा इनसे अधिक इसका बोध सबको कराने के लिए हमने ये लीला रची अब जैसे ही चरणों में प्रणाम किया विश्वमित्री विश्वामित्र जी के त्राहीमाम पाईमाम श्वामित्री जी ने हृदय से लगा कर कहा रामभद्र, मैंने राजा को अभयदान दे दिया है इसे क्षमा कर दिया है तुम तुम्हारे भाव से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ आप तीसरे बाण का प्रयोग न करें जो आज्ञा गुरुदेव आपने हमको धर्म संकट से बचा लिया बोलो श्री हनुमान जी महाराज तो महाराज जी जय ऐसी तो कहते हैं मुझे किसी का भरोसा नहीं है राम नाम ही राम ही के नाम से जो हो सोई नीको लागे ऐसो स्वभाव कछु तुलसी के मन को ऐसे नाम की महिमा है बहुत सुंदर सुंदर भाव राम नाम ही मेरा माता पिता है राम नाम राम नाम मात पितु स्वामी समर्थ हितु आस राम नाम की भरोसो राम नाम को प्रेम राम नाम ही सो नेम राम नाम ही को जानो राम नाम जानो नाम मरम पद दाहिनो न बाम को स्वार्थ सकल परमार्थ को राम नाम राम नाम ही ने तुलसी न काहू काम को राम की शपथ राम की शपथ सर्वस्थ मेरे राम नाम कवितावली में उत्तरकांड में एक में अठहत्तरवें में राम की शपथ सर्वस्व मेरो राम नाम राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं मेरा सर्वस्व राम नाम है काम धेनु काम तर मुह से छीन छाम को मेरे जैसे क्षीण दुर्बल के लिए राम नाम ही कामधेनु है राम नाम ही कल्प है और महाराज जी एक कवित्व में उत्तरकांड में कह रहे हैं कि तुम अपराधी हो इस बात से रो मत दुखी मत हो क्योंकि तुम कितने बड़े अपराधी हो गणिका गजगीध अजामिल ये भी तो बड़े अपराधी थे नाम के आश्रय से इनका भी कल्याण हो गया तो फिर तू क्यों उदास होता है तू राम नाम का आश्रय ले इस प्रकार से कहकर के और महाराज जी जो भजे भगवान सयान सोई तुलसी हठ चातक जो गही के ऐसा कहकर जैसे चातक केवल स्वाति का ही जल चाहता है ऐसी में राम नाम के अलावा कुछ नहीं चाहता हम यदि कल के लिए छोड़ देते तो कल भी दो ढाई घंटा इसी में चला जाता तो हमको लोभ है तो आज मैंने जैसे कल विनय पत्रिका को के संक्षिप्त भाव को पूर्ण किया आज कवितावली के भाव को नमस्कार किया सब भाव कहे ये तो हम नहीं कह सकते लेकिन कुछ एक भाव हमने कहे और कल गोस्वामी जी का एक ग्रंथ दोहाली दोहावली में राम नाम महिमा के कैसे कैसे दोहे हैं उनकी कल हम चर्चा करेंगे और आगे जितना हो सकेगा उतना करेंगे दोहावली की चर्चा तो अवश्य करेंगे जय जय श्री सीताराम एक पद जो है शंकर जी का है वो बहुत दिनों से तीन चार दो तीन दिन हो गए लिखे हुए श्री उनका है क्या कहते हैं श्री विद्यापति जी का तो वो कल सुनाएंगे भोले वो कल ही सुनाना चाहते थे कल सोमवार था लेकिन कल सुना नहीं पाए आज नहीं कल देखेंगे कल ठाकुर जी ने चाहा तो कल हम किसी प्रसंग में वो बहुत बढ़िया भजन है उसको सुनाएंगे सीताराम सीताराम सीताराम राम सीता राम सीता थे शाम राधे आरती कि श्री रामायण जी कि ललित हिवत ब्रह्मा दिक मु ज्ञान सुख परवन सुचीर आरती श्री रामाय सब को देदे। देदे देदे को मुनि आरती पुराण क्षौता मुनिजोत संगत शंभु भवानी अरुट संभव मुनि क्या के आरती मन हरनी मुक्ति मूर्ति जुड़ती जुड़ी आरती जल शीतली पुष्प देवतावंदनमस्ताभ्यावंदनम पात्रमद्येस भ्रमित केशवोपरी अंगलगनम्या पापं बपोहति आराग्रहणम अस्तौ वृक्षास्ते पुष्पा गृहवा मंत्रपुष्पाजलि शेवं का बकुल चंपकटलाज पुन्नागजाकसाले बिल्व प्रवाल तुसीद मंजरीजया जगदीश्वरम्